हरे हरे शिधे श्याम करो हरिवल वृंदावंद हरी लाल की जय राधा गिरिंद बिहारी देवजू की श्री श्री भागवत आश्रम ग्रंथ महाराज आश्रम की जय श्री चैतन्य चरताम्र ग्रंथ की जय परम पूज्य श्री बड़े बाबाजी महाराज की जय श्री श्रीताय गौर हरिमो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय गोविंद जय जय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 श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय भोलवृंदावन बिहारी की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंद कमलगल्तम वाग्म जगत्पिब विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षकृष्णाक्ष जगद्धाम तत। प्रेरणया तत् हम प्रेरणाया तो रूपोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्यदेव वन्दे वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथानीत सजीव साइतम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधा कृष्ण पान सह गणलता श्री विशाखान्विता आजा कनकावदातो कमलाय विश्वम संकीर्तन पितर कमलायताक्ष विश्व द्विजरौ युगधर्म पलौ वंदे जगत्व जयताम स्वरत मंद मते मसर्वस्वोजराधाम मत दिव्य बृंदारण्यकलद्रुर्माध श्रीमदरत्नाकारश्लीलगोविंददेव प्रेषाली सब्यम स्मरा श्रीमानस रि वंशी गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुन अनर्पित करतीर्ण कलौ समर्पयत मुन्न तोल राम स्वक्तिश्रिय हरिपुरट सुंदरिकदंब सदी सदा हृदय कंदुर शचीनंदन जयता पंगो मद्देम सर्वस्व पदाबुज श्रीराधाम मदनमोहनौ नारायण नमस्कृति नर से नरोतम दिवी सरस्वती व्या तय मुदीर वाशाकृ्य कृपासीभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो कर्णाबुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में दया मूल वृंदावन बिहारी जय परम पूज्य चतुर्थ संप्रदाय के शिक्षा गुरु श्रीमद वृंदावन की दिव्य विभूति श्री परम पूज्य पंडित बाबाजी जी महाराज सिद्ध श्री श्री रामकृष्ण दास रामकृष्ण पंडित बाबाजी महाराज उनके तिथि समाराधन के दिव्य अनुष्ठान में श्री कथा चैतन्य चरतामृत का आश्रय लेकर हरि गायन का जो दिव्य स्व अवसर प्राप्त हुआ उसी श्रृंखला में तृतीय दिवस के अंतर्गत श्री आदिलिला के पंद्रहवें परिक्षेद से आज के कथा प्रसंगों को प्रारंभ कर रहे हैं पिछले प्रसंगों में श्रीमन महाप्रभु की जन्म लीला और आस्वादन प्राप्त कराए थे श्रीवन महाप्रभु का जन्म हुआ महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार की अनेक अनेक बाल्य लीलाएं की कभी और आप थे संदेश उनको छोड़ करके मिट्टी खाएं और उसी प्रसंग में मां को ज्ञान ज्ञानोपदेश दे दें। कभी बिना नूपुर के आपके श्री चरण से नूपुर की आवाज आए कभी पास के घर घरों में जाकर के पड़ोस में आप खे संदेश माखन मिश्री इन सबकी चोरी करें जो भी भोजन की सामग्री मिले उसकी चोरी करें कभी कोई चोर आपको चोरा करके ले गया उठा करके और चोर को ऐसा भुला दिया कि वो पूरे नगर में चक्कर लगा करके और महाप्रभु को बालक को महाप्रभु के घर पे ही छोड़ गया वही छोड़ गया और आप चुपचाप उसके कंधे पर बैठे रहे सब ये समझ रहे हैं कि ये इसी का बालक होगा और घूमने के बाद में फिर महाप्रभु को वहीं छोड़ करके चला गया कभी श्री महाप्रभु उनको शिक्षण प्रदान करने के लिए जिस समय पदार्थ भेजा भेजा जाए श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंधन शिक्षण बंद कर दे परंतु श्री महाप्रभु कभी जो छुई हुई हांडी है उनके ऊपर बैठ जाए और उनके ऊपर बैठकर के ब्रह्म तत्व का उपदेश करें कभी जो गांव की छोटी छोटी सी बालिकाएं गंगा जी में स्नान करने के लिए गंगा जी का पूजन करने के लिए जाएं उनके वस्त्रों को चुरा की सामग्री उनको खुद पहन लें ओके कि तुझे परम सुंदर पति की प्राप्ति होगी और जो नहीं दे उसको फिर गाली दे और डर करके मे ऐसे गाली मत दो लो हमारी पूजा लो, तो हमें ऐसे शाप मत दो और ऐसा करके बेछुट छोटी छोटी बालकाए डर करके श्रीमद महाप्रभु उनका पूजन कर और श्री महाप्रभु पूजन करते हुए विराजमान और इसी प्रसंग में एक परम मधुर लीला का वर्णन किया कि श्री बल्लभ नाम करके एक आचार्य हैं ये बल्ल आचार्य से भिन्न है बल्ह नाम करके एक आचार्य हैं, उनकी परम सुंदरी कन्या है श्री लक्ष्मी प्रिया वे भी श्री गंगा जी के किनारे जाएं, गंगा जी का पूजन करने के लिए जाएं और श्री महाप्रभु आप श्री लक्ष्मी प्रिया उनका दर्शन करें लक्ष्मी प्रिया महाप्रभु का दर्शन कर रही हैं, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो रहे हैं और श्री लक्ष्मी प्रिया से आप कह रहे हैं कि मेरा पूजन करो और श्री लक्ष्मी प्रिया जी उस समय श्री महाप्रभु का पूजन कर रही है और पूजन करते हुए अपने हृदय का ही समर्पण श्री महाप्रभु को करती हुई बिराजमान ऐसे पूर्व राग श्री लक्ष्मी जी का श्रीमंद महाप्रभु के साथ में दुरूपण किया और उस पूर्व राग लीला में दोनों की जो प्रीति है वो भीतरी भीतर ही भीतर अपूर्ण से बिराजमान है ऐसे अनेक अनेक श्री बाल्य श्री महाप्रभु के द्वारा में, श्री नवद्वीप में नवद्वीप चंद्र के द्वारा की गए शशि माँ से आनंदित होकर के बिराज मार तो कह रही हैं कभी जगन्नाथ मिश्र से कि आकाश में मुझे सारे अद्भुत अद्भुत देवताएं दिखते हैं स्तुति करते हुए दिखते हैं पंद्रहवें परिच्छेद में इसी लीला का आगे वर्णन कर रहे हैं पौगंड लीला आ पंचमाब्दम कौमारम पौगंडम दशमावधि पांच वर्ष तक की जो आप लीला है उसका नाम है कौमार लीला पांच से दस वर्ष तक की जो लीला है उसका नाम है लीला। यहां पवगंड लीला का गायन किया जा रहा है So, पौगंड लीला चैतन्य उनका अवर्ण कर रहे कुमना सुमन यस्य पदाब्जे हो सुमुनोणमा तम चैतन्य प्रभु भाजे जो दुष्ट मन वाले भी हैं वे भी सुमनत्व को जिन श्री महाप्रभु की चरणार्थ बिंद में कमल का समर्पण कर देने पर सुमन का समर्पण करने पर जो कुमन वाले हैं बेबी भी को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे श्री चैतन्य प्रभु की हम वंदना कर रहे हैं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय आद्वैत चंद्र जय गौड़ भक्त ब्रंथ पवण्ड लीला सूत्र करिए गौरान पौगंड वय से प्रभुर मुख्य अध्ययन पौगंड लीला का वर्णन किया जाता है पौगंड वय में श्री प्रभु की मुख्य लीला अध्ययन लीला है उनका विद्यार्थी जीवन उसका वर्णन करें प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण से विद्यारंभ मुखापाण ग्रहण मनोहरा श्री कृष्ण चैतन्य देवी की पौलीस्तृत है प्रारंभ होती है विद्यारंभ से महाप्रभु विद्यालय में जाकर के अक्षर ज्ञान और अध्ययन प्रारंभ करते है अध्ययन करने से प्रारंभ होती है और श्री महाप्रभु का लक्ष्मी प्रिया जी के साथ में पाणिकरण हुआ वहां तक इस लीला का विस्तार है तो अध्ययन से लेकर के विवाह तक की लीला पौगर्ण लीला वर्णन की जा रही है गंगादास पंडित स्थाने पढ़े व्याको श्रवण मात्रे कौंठ सूत्र वृत्ति गौण श्रीमन महाप्रभु ने गंगा दास पंडित के स्थान पर जाकर के व्याकरण का अध्ययन किया नवद्वीप के अच्छे विद्वान हैं, उनकी पाठशाला में जाकर के महाप्रभु विद्या व्याकरण का अध्ययन करें और श्रवण माप्त करने के साथ ही साथ श्रीमद महाप्रभु सूत्र और वृत्ति इन सबको भी अच्छी तरह से याद कर लें। तो पाणनी फिर वरुचि और पतंजलि ये तीन महा होकर के व्याकरण के विराजमान हुए पाणनी ने सूत्र लिखे वरुचि जो हैं उन्होंने वृत्ति लिखी और पतंजलि ने उनका भाष्य किया तो सूत्र वृत्ति इन सब को महाप्रभु श्रवण मात्र के साथ साथ ही चाहे वार्तिक हो और चाहे सूत्र हो सबको महाप्रभु बहुत जल्दी पढ़ लेते याद कर लेते अल्प काले पंजी टीकाते प्रभी बहुत थोड़े से समय में ही श्री महाप्रभु जितनी भी पंजी टीकाए हैं माने सूत्र और उनकी वृत्तियां वार्तिक इन सब में परम प्रवीण हो गए हैं चिर काले पढ़ुआ जिन्हें हृदय नवीन श्रीमद महाप्रभु आप तो सदा के विद्यार्थी हैं और बड़े बड़े जो पुराने विद्यार्थी हैं चिरकाल के पुराने जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को भी श्री महाप्रभु अपने वचनों से पराजित कर दे ऐसे श्रीमंद महाप्रभु की अपूर्व लीला है यहां पर केवल उसका उल्लेख मात्र ही कविराज गोस्वामी ने किया उसका विस्तार जो है वो पहले दुरुपन कराए कि किसी को भी श्रीमंद महाप्रभु पकड़ ले बोले पंडित जी कुछ पढ़ते हो बोले हाँ पढ़ते हैं बोले अच्छा जैसा ये जो सूत्र है इसका अर्थ बताओ वो बता दे बोले नहीं ये गलत है सही बताया है उसने पर महाप्रभु कह गलत है और गलत कहकर के उसके साथ में शास्त्रार्थ करके उसको गलत सिद्ध कर दें उसको मानना पड़े हा हा निमाई तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो जब वो स्वीकार कर ले तब कहें नहीं तुम जो पहले कह रहे थे वो सही था ये गलत है हमने जो व्याख्या की वो गलत है जब तक किसी से हार नहीं मनवा लें उससे ये नहीं कहलवा कि हां मैं हारा तब तक छोड़े नहीं और एक बार तो ऐसा कि बड़े बड़े जो बड़े ऊंची कक्षा के विद्यार्थी हैं, वे विद्यार्थी भी महाप्रभु के सामने आने में झिझक करते हैं डरते हैं ये विचार करते हुए कि अरे उधर उस गंगा घाट के ऊपर बैठा है और वो पकड़ लेगा और फिर बड़ी छीछा लेदर करेगा बड़ी निंदा करेगा हमारी और पराजित करके ही मानेगा यो कहेगा पहले हार मानो उसके सामने हार माननी पड़ेगी दंडौत करनी पड़ेगी तब जाकर के छोड़ेगा और बड़ी निंदा करेगा कि तुम कुछ नहीं जानते हो अभी तो तुम पढ़ना प्रारंभ करो ऐसे ऐसे वो कहेगा ये उसी लीला का केवल एक लाइन मात्र में सूत्र संपण कर दिया कि अल्प काले हिल पंजी प्रवीण केवल एक लीला में एक लाइन मात्र में उस उन पूरी साड़ी का स्मरण करा दिया उन लीलाओं का विशेष रूप से वर्णन किया गया है श्री चैतन्य भागवत में यहां पर केवल उन उनका संकेत कर दिया एक दिन श्री महाप्रभु ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और शची माँ से बोले बोले माँ आज मैं तुझसे एक वरदान मांगता हूं माँ बा बोली बेटा अरे मांगना जो तू मांगेगा वो मैं दूंगी प्रभु के उस समय कह रहे हैं प्रभु कहे है, एकादशी अन्न ना खाएगा बोल माँ ये वरदान मांगता हूं कि एकादशी के दिन तुम अन्न मत खाएगा अब बंगाल में कहीं एक प्रसिद्धि के सौभाग्यवती जो हैं वो व्रत नहीं करती हैं ये तो विधवाएं व्रत करती है ये कहीं गलत फहमी गलत पद्धति चल रही है चल गई और इसलिए सौभाग्यवती होने पर एकादशी व्रत नहीं किया जाए जबकि एकादशी व्रत जीव मात्र का धर्म है प्रत्येक को करना है चाहे बालक हो चाहे वृद्ध कोई सधवा हो विधवा हो सबको एकादशी करनी चाहिए तो महाप्रभु यही एक आदेश प्रदान कर रहे हैं पहले लोग परंपरा के अनुसार श्री शची मां एक आदिशी को व्रत नहीं करती प्रभु कहे एक एकादिशी अन्न न ना खाएबा तो मा से एक बरदान मांगता हूं कि एक एकादशी के दिन तुम अन्न मत खाया करो शचि कह रही हैं कि ना खाए भाई कहेला नहीं खाऊंगी बेटा तू सही कह रहा है और उसी दिन से एक एकादशी व्रत करने लगी शचिमा आग्रह एक एकादशी एक व्रत तो करना ही चाहिए क्योंकि शास्त्र में एक वर्णन किया गया कि एक एकादशी के दिन जितने भी पाप हैं वे अन्न में जाकर के स्थापित हो जाते हैं अब इसकी क्या चीज अन्न है और क्या चीज अन्न नहीं है इसके लिए कोई बहुत ज्यादा स्पष्ट रेखा तो नहीं है मूल रूप में ये ही समझना चाहिए जहां एक ही संपुट में कई या एक ही डाली में कई दाने इकट्ठे हो जाएं उनको तो हम अन्न कहेंगे और जहां कोई अलग अलग डाली में फल आए उसको हम सामान्यतः अन्न नहीं कहें ये एक सामान्य सामान्य पहचान है अन्य किसी कहेंगे और कौन किसको हम फलाहार में शाकाहार में ग्रहण करेंगे फलाहार में किसको ग्रहण करेंगे तो जहां पर एक ही डाली में बहुत सारी चीजें आ जाएं जैसे एक फली है उसमें कई मटर हैं तो उनको हम अन्न की कोटी में कहेंगे सामान्य और जैसे एक ही डाली है उसमें कई एक साथ कई कही बाली कहीं गेहूं की कहीं निकल रही हैं तो उसको हम अन्न कहेंगे और जहां एक डाली है उसमें केवल एक ही दाना है उसको हम फल कहेंगे सामान्यतः परंतु ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है प्राय प्राय इसको इस तरह से ही कहीं समझा जा सकता है एकदम एकदम तो नियम नहीं है तो मानस से कहा बोल मां तुम अन्न मत खाया करो अन्न को लेकर के कौन सी चीज अन्न है कौन सी चीज नहीं है इसके लिए शास्त्र में अनेक अनेक प्रकार के बड़े मतभेद हैं और उस समय श्री गुरु परंपरा और शिष्टाचार जैसे बड़े करें उसका ही अनुसरण करना चाहिए बड़ों का जो है उसका ही अनुसरण करना चाहिए मातर ऐसे निरूपण किया एकादशी के दिन यह भी विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान ठाकुर जी के जो प्रसाद लगाए हैं उसका अवज्ञा कैसे करें इसलिए प्रसाद की भावना से अंग को ग्रहण करना यह भी उचित नहीं है क्योंकि वैष्णव भागवत समर्पित किए बिना प्रसाद के बिना कुछ खाता ही नहीं इसलिए प्रसाद के नाम पर अन्न खाना यह भी उचित नहीं है ठाकुर जी के तो भोग लगेगा पर ठाकुर जी के भोग लगने के बाद में हम अन्न ग्रहण भी करेंगे ठाकुर जी का व्रत नहीं है ठाकुर जी को तो कोई भी चीज भोग लगाई जा सकती है परंतु साधक का ये कर्तव्य है कि वह केवल शाकाहार फलाहार जो है उनको ही ग्रहण करे पुरानी परंपरा भी ऐसी रही कि ठाकुर जी के भोग लगे परंतु गैया गैया की जाए गौ माता की जाएगा कहीं और जाएगा परंतु अन्न खाया नहीं जाएगा और प्रसाद के नाम पर अन्न नहीं लिया जाएगा क्योंकि वैष्णव तो सदा प्रसाद ही ग्रहण करते हैं इसलिए भक्ति संदर्भ में कहा गया कि अन्नम वैष्णवा निराहत्व नाम महा प्रसन्न प्रसादान न परित्यागा वैष्णवों के, के लिए महाप्रसाद जो है उसका परिषग नहीं करना चाहिए तेषाम अन्य भोजन से नित्यम एवं क्योंकि भगवत प्रसाद के अतिरिक्त तो वो कोई वस्तु का नित्य ही सेवन नहीं करेंगे अब श्री बड़े भाई विश्व वे घर में बड़े हो गए अब उनमें वन का उदय होना होने लगा श्री जगन्नाथ मिश्र पुर के लिए कन्या ढूंढने लगे पांडव जब विवाह की तैयारी होने लगी कन्या ढूंढने लगे इस बात को जब देखा तो विश्व रूप सुन घर छाणी पला श्री विश्व ने घर का त्याग कर दिया और सन्यास करके तीर्थ करने के लिए ये चले गए संन्यास ग्रहण करके श्री विश्व ने ग्रह का त्याग कर दिया विश्व ने ग्रह का त्याग कर दिया है संन्यास ग्रहण कर लिया है ये सुन करके बड़ा दुख घर में फैल गया श्री जगन्नाथ मिश्र पुरंदर माता पिता सब अत्यंत सचिमा अत्यंत अत्यंत दुखी हो रही हैं श्री महाप्रभु उस समय बार बार माता पिता को समझाते हैं कि तुम बड़े भाई का दुख मत करो बहुत अच्छा हुआ श्री विश्व ने सन्यास ले लिया उन्होंने के पिता कुल और माता के कुल दोनों कुलों का उद्धार किया है घर में कोई कोई कभी कभी ऐसे भाग्यशाली पुरुष उत्पन्न होते हैं जिनके हृदय में सब त्याग करके कृष्ण चरण भजन करने की इच्छा उत्पन्न होती है ऐसे कोई कोई भाग्यशाली पुरुष होते हैं तो बहुत अच्छा हुआ जो उन्होंने माता कुल और पिता कुल दोनों का उद्धार किया है यदि कोई बालक भजन करना चाहे तो परिवार का भी ये कर्तव्य होता है कि वह उसके भजन को रोके नहीं भाग्य से किसी किसी के हृदय में ऐसी अभिलाषा उत्पन्न होती है इसे उसको रोकना नहीं चाहिए क्योंकि आश्रम में भी जो भी आएगा वो आएगा तो गृहस्थी से गृहस्थी तो आधार है वृक्तों की जो भी आश्रम है उनमें जहां भी कोई व्यक्ति आएगा वो आएगा तो गृहस्थी से ही इसलिए यदि कोई भजन भगवत भजन कर रहा है भगवत भजन करना चाहता है तो परिवार का ये कर्तव्य है कि वह उसके भजन को कहीं संभालने के लिए प्रयास मैं तुम दोनों का सेवन करूंगा माता पिता की सेवा करूंगा ये सुन करके माता पिता का मन एकदम संतुष्ट हो गया एक दिन की बात है कि एक दिन नैवेद्य तामुल खाइया भूमि पड़ेला प्रभु अचेतन हैया श्री महाप्रभु ने भगवत प्रसादी ताम्बुल उनका भक्षण किया और तामुल खा करके पृथ्वी के ऊपर अचेतन होकर के गिर गए अस्त हो गए बालक के मुख में झाग आ रहे हैं अस्त देखकर के माता पिता तो एकदम घबरा गए हाथ पांव फूल गए क्या करें अब? उस समय सुस्त हैया कहे प्रभु अपूर्व कहानी श्री महाप्रभु की चेतना जब लौट करके आई स्वस्थ हुए मूर्छा दूर हुई उस समय श्री महाप्रभु कहने लगे एक कहानी के पिताजी एथाही विश्व रूप मोरे लाया गया आपको बताऊं एक यहां विश्वरूप आए थे मूर् शाम मैंने देखा विश्वरूप यहां आए थे और श्री विश्वरूप यहां से मुझे लेकर के चले गए कह रहे हैं नमाए आ तू भी मेरे साथ में आ जा तो सन्यास कर तुम हमारे कोहिला मैं तुझसे कह रहा हूं जैसे मैंने सन्यास लिया है ऐसे तू भी सन्यास ले ले। ऐसा भी मुझसे कह रहे थे मैंने उनसे कहा कि हमारे माता पिता अनाथ हैं मैं उनकी सेवा करूंगा मैं बालक सन्यास के बारे में मैं क्या जानू मैं तो ग्रहस्थ होकर के माता पिता की सेवा करूंगा तभी श्री लक्ष्मी नारायण मेरे पर विशेष रूप से कृपा करेंगे जब मैंने ऐसा कहा तो श्री विश्व रूप ने फिर मुझसे कहा कि अच्छी बात है तुम जा रहे हो तो जाओ पांतो माता को मेरा कोट कोट प्रणाम कह ऐसा कहकर के, के उन्होंने मुझे विदान विदा कर दी इसे ये एक संकेत लगता है कि श्रीमद महाप्रभु ने पिता को मां को संन्यास ग्रहण करने का कहीं संकेत दे दिया कि मैं भी संन्यास ग्रहण करूंगा और गृहस्थी रहूंगा ये झूठा आश्वासन दिया बोल गृहस्थ मैं मैं रहूंगा मैं तो विवाह करूंगा ये जो बात कही ये एक झूठा आश्वासन था माता पिता को केवल दुखी न हो इसलिए यह आश्वासन प्रदान किया इस प्रकाश श्री महागौर हरी अनेक प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं इसके बाद में कुछ दिन बाद श्री जगन्नाथ मिश्र जो हैं उनका परलोक गमन हो गया महाप्रभु इसमें छोटे ही हैं, ज्यादा बड़े नहीं जगन्नाथ मिश्र का पलो ग ऐसे ही महाप्रभु 14, 15, 16 वर्ष के बस है अभी अः कईोर पौगंड लीला जो है वो पौगंड की ही बात है ये कई इतिहासकारों ने वर्णन किया है पंद्रह में 10 दस ग्यारहवें वर्ष की अवस्था में ही श्री जगन्नाथ मिश्र उनका परलोक प्राव हो गया महाप्रभु 1542 में महाप्रभु पंद्रह सो बावन तिरपन में श्री जगन्नाथ मिश्र समाप्त हो उस समय माता पिता दोनों के ऊपर बड़ी भारी वज्रपात हो गया है बंद बाधव आ रहे हैं सब श्री जगन्नाथ मिश्र को के जाने पर अपने शोक को व्यक्त कर रहे हैं और सब ने आकर के श्री निमाई को उस समय संतोष प्रदान किया प्रबोध प्रदान किया श्री निमाई निमाई ने उस समय पितृक्रिया बहिदृष्टि ईश्वर करें तो इन्होंने बाहरी दृष्टि से लोक संग्रह की दृष्टि से माने संसार में एक अच्छा आदर्श उपस्थित करने के लिए इन्होंने माता पिता के श्राद्ध इत्यादि कर्म उसमें समय किए पिता के पिता के श्राद्ध करने जो है वो किए श्री महाप्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि माता की अब कैसे कौन रक्षा करें बड़ी समस्या है कथो देने प्रभु चित्र चिंतन ग्रहस्थ तो हिला चाहिए ग्रह धर्म के मैं तो हो गया हूं अब मुझे गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए ऐसा मन ने विचार किया मन में विचार कर रहे हैं कि ग्रहणी के बिना ग्रहधर्म नहीं निभ सकता है न ग्रह ग्रह मित्हु ग्रहण ग्रहण उच्चते घर को घर तप त नहीं कहा जाएगा जब ग्रहणी नहीं हो घर ही घर नहीं है घर तो पत्थर का है तत्त ग्रह ग्रहणी के द्वारा ही है उसके साथ में ही सारे धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों की व्यक्ति सिद्धि करता है एक दिन की बात है प्रभु पढ़ करके आ रहे थे अध्ययन समाप्त करके घर लौट रहे हैं उसी समय मार्ग में बल्लवाचार्य कन्या देखे गंगा पथे श्री बल्लवाचार्य की कन्या श्री लक्ष्मी प्रिया उन लक्ष्मी प्रिया जी को श्री महाप्रभु ने गंगा के मार्ग में देखा गंगा पथ में रास्ते में देखा पूर्व सिद्ध भाव दो उदय करे श्री लक्ष्मी प्रिया और श्रीमत महाप्रभु इन दोनों में पूर्व सिद्ध भाव है और वो पूर्व सिद्ध भाव ही उदय हो गया है उस समय दैव बन घटक सचिव स्थान में आए। उसी समय दैव योग से श्री बनमाली वे श्री महाप्रभु के घर में आए शची मां के, के पास में महाप्रभु के पास में शची मां के पास में आए और शची इंगित संबंध कौरिल घटन श्री बनमाली जी उनके कहने से शची जो है उनने बनमाली से कहा बनमाली लड़की तो अच्छी है अपने नमाई के लिए क्या इसका संबंध हो सकता है मां जैसे ऐसे ही श्री शची मां ने बनवाली जी से कहा कि बड़ी सुंदर लड़की है अपने नमाई के लिए इसका संबंध हो सकता है क्या ऐसे जिस समय संकेत में शची मां ने कहा श्री बनवाली वे उस समय गए और जा करके श्री बल्लवाचार्य उनसे प्रस्ताव रखा कि भाई एक लड़का देख करके आए हैं बड़ा अच्छा लड़का है आपकी जोड़ी भी बड़ी अच्छी बनेगी आ, अपनी बेटी लक्ष्मी और निमाई और ऐसा कह करके माता पिता जो है उनने भी अनुमति प्रदान कर दी श्री बल्लवाचार्य उनकी पत्नी उनने भी अनुमति प्रदान कर दी है इसका श्री वृंदावन दास जी ने वर्णन किया है ये लीला अपूर्व से बड़ी और फिर श्री महाप्रभु का श्री लक्ष्मीप्रिया उनके साथ में विवाह हो गया अब श्रीमद महाप्रभु के श्रीअंग में भी कईोर उदय हो गया है उनका कहीं आप संकेत कर रहे हैं महाप्रभु ने अब थोड़े बड़े हो गए और जिस विद्यालय में आप पढ़ते थे वहां पर ही श्री गुरुजी के आदेश को लेकर के गंगाधत्ती जी उनके आदेश को लेकर के श्री महाप्रभु आप वहां विद्यार्थियों को भी पढ़ाने लगे वही अध्यापन का कार्य करने लगे यही तो कैशोर निलार सूत्र अनुबंध शिष्यगण पढ़ाई श्रीमंद महाप्रभु ने अब शिष्यगण जो है उनको पढ़ाना प्रारंभ किया है महाप्रभु के पास में धीरे धीरे विद्यार्थियों की भीड़ लगने लगी शत शिष्य आकर के महाप्रभु से शिक्षा का अध्ययन करें सर्व शास्त्रे सर्व पंडित पाए पराजत विनय भंगी ते कारो दुख नी हो श्री महाप्रभु के पास में आकर के सारे शास्त्र के सभी पंडित आकर के जब चर्चा करें महाप्रभु उनको पराजित करें पंथ महाप्रभु में विनय इतनी है कि उनकी विनय भंगी के कारण उनके विनय के व्यवहार के कारण कोई भी दुख नहीं मांग रहा है पराजित तो सबको करे परंतु सबको पराजित करके भी श्री महाप्रभु फिर विनय ऐसी दिखा दें कि नहीं नहीं आप तो सर्वज्ञ हैं उनके दुख के ऊपर मल्हम लगा दें और उनको कहीं दुख की प्राप्ति नहीं शिष्यों के साथ में विविध औ करे शिष्य गण संगे शिष्य के संग में अनेक अनेक उद्धत व्यवहार भी करें और श्री गंगा जी में जाएं और गंगा जी में शिष्यों के साथ में महाप्रभु जल के लिए करते हुए विराजमान हों जल के साथ में युद्ध करें व्यातुक्षी लीला व्यातुक्षी कहते हैं जहां हाथ से जल उलीच उलीच करके युद्ध करना ऐसी छपका मार करके जल उलीच करके लीला करना वो व्यातुक्षी लीला करते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं तो जान ली तल में जल केली करे नाना रंगे श्री गंगा जी में अनेक प्रकार की जल केली करते हुए विराजमान हो रहे हैं श्री लक्ष्मी प्रिया जी के साथ में महाप्रभु का विवाह हो चुका है आनंदपुर का विराजमान है घर में कथो देने कैल प्रभु बंगोते गमन याए नाम कुछ दिनों के गाय सं महाप्रभु ने अब हैं तो महालक्ष्मी पति परंतु धन में कहीं कर, कुछ कमी हो रही है इसलिए कुछ दिन के बाद में श्रीमद महाप्रभु बंग देश में आपने गमन किया इसके बीच में अनेक अनेक और और के लीलाएं और और भी बीच बीच में होती रही महाप्रभु बड़े लाल के बेटा हैं और लाल में पले हुए हैं इसलिए कभी कभी जिद्द भी करें और जिद्द में आकर के अपने घर के बर्तनों को ही छोड़ दें मां से कह रहे हैं बोल श्री गंगाजी स्नान करने के लिए जा रहा हूं मैं गंगाजी के पुष्प सुगंधी तेल वगैरह सब कहा है माँ बोली बेटा अभी लाती हूं आज पुष्प अभी आई नहीं है बस इतने पे माँ के ऊपर तो जोर सबका बेटा का तो सबसे ज्यादा माँ के ऊपर नहीं जोर तो माँ से तो तुरंत लड़ने के लिए तैयार एकदम जोर दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कोई भी व्यवस्था तुम रख करके नहीं रखती हो और ये कहकर के घर के जितने भी माँ ने जल्दी से ला करके डर करके सारे पुष्प इत्यादि दिए पुष्प तेल की शीशी सुगंधी महाप्रभु के वस्त्र महाप्रभु ने सब को फेंक दिया तो तेल की शीशी उसको उठाकर के फेंक दिया मां पुष्प पान लेने के लिए गंगा जी के पूजन के लिए भोग पुष्प पान उनको लेकर के आई उन सबको फेंक दिया और श्री वहां पर घर का जो बर्तन है कोई चीज घर में नहीं मिलती है तुम्हारे यहाँ पर कैसा करते हो ऐसे माँ के ऊपर रौप दिखाते हुए अब बेटा तो माँ के ऊपर सबसे ज्यादा रोप दिखाए तो माँ के ऊपर हुए, हुए, को फेंक करके चले गए शचि मा एकदम दुखी है कुछ देर के बाद में जो बिखेर करके गए थे अन्य इत्यादि को उनको माने सबको समेटा सबको वापस रखा जो बर्तन फूट गए मिट्टी के उनको उठा करके बाहर फेंका साफ साफ सफाई में माँ लग रही है महाप्रभु को फिर से दया आई आकर के मांपटते हुए कह रहे हैं बोले तो माँ मेरे कारण तुझको इतना कष्ट हुआ कष्ट मत मानना क्षमा करना माँ बेटे को छाती से लगा ले ऐसे मां के साथ में हट करते हुए भी श्री महाप्रभु विराजमान कह रही है बेटा कितनी चीज संभाल संभाल करके रखनी पड़ती है कैसी महार्गशा हो रही है आगे महंगाई भी है धन की भी कहीं कठिनाई है मां के इन बचनों को सुनकर के और तुम गुस्सा में आकर के अपनी चीज का ऐसे नुकसान करो ये उचित तो नहीं है अपने घर की चीज अपनी चीज का तुम नुकसान तुमने किया कह रहे मां सही कह रही है अब मैं तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा ऐसा तो कहकर के श्रीमद महाप्रभु आप उस समय व्यवस्था कहीं बना रहे हैं कि कोई सोच रहे हैं कि कुछ न कुछ धन अर्जन करने की विशेष रूप से धन अर्जन करने का कोई न कोई साधन ढूंढना पड़ेगा ऐसे ऐसे विचार कभी घर में किसी चीज की कभी भंडार में कमी हो जाए अब मां मा ने कहा मां कुछ कह नहीं रही हैं कि अमुक चीज की कमी है महाप्रभु समझ गए माँ की चिंता को देख करके के घर में अमुक चीज के कहीं कमी है भंडारण में कमी है। और महाप्रभु जाए तो महाप्रभु जाकर के बाहर जाएं और तो लाकर के स्वर्ण मुद्रा एक माँ को दे दे और कह रहे माँ चिंता करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है आनंद से घर में रहो जैसे खर्चा हो रहा है कोई खर्चे के लिए दुखी होने की या संकोच करने की जरूरत नहीं है मां मन में विचार कर करें पंत पूछ नहीं पा रही हैं डर करके कि नमाई नाराज नहीं हो जाए कि बेटा सोना कहां से लाया माँ चिंता कर रही हैं कि कहीं से उधाल लेकर के आया चोरी बोरी तो करेगा नहीं पंत लाया कहा से घर से गया और सोना लेकर के आ गया मुद्रा लेकर के आ गया कहा से लाया मां कुछ समझ नहीं पा रही आप कह रहे हैं मां निश्चिंत होकर के हो जैसे तुम खर्चा कर रही हो खुले हाथ से खर्चा करते हुए रहो शशि माँ विचारी चिंता रहे चिंतित हो जाए ऐसा अपूर्ण स्नेह बेरा मा। माँ की सदा सेवा करने में प्रवृत्त हो तब कथो देन हई कैल ये सारी लीलाओं का वर्णन श्री चैतन्य भागवत में किया गया विस्तार या केवल उनका उल्लेख माप्त कर दिया तो विविध औधतिक करे शिष्य गण संगे महाप्रभु शिष्यों के साथ में भी औदत्य कर और मां के साथ में भी उद्धत्ता कर प्रभु बंगेर गमन कुछ दिन के बाद में श्री महाप्रभु अब श्री शची मा श्री लक्ष्मी जी का विवाह हो गया है लक्ष्मीप्रिया साथ में विराजमान है छोटी बालिका हैं परंतु मां की सेवा कर रही है शशि मां की सेवा कर रही है श्री महाप्रभु उस समय धन कमाने के लिए पूर्व बंगाल गए बंग में महाप्रभु ने गमन किया महाप्रभु पश्चिम बंगाल में है फिर पूर्व बंगाल में है ढाका आजकल जो बंगलादेश है वहां पर गए यहां आए नाम संकीर्तन परंतु महाप्रभु जहां जाते हैं वहा विद्यार्थियों को नाम संकीर्तन ही ग्रहण कराते हैं महाप्रभु की विद्या का प्रभाव अद्भुत उसका चमत्कार देख करके महाप्रभु के पास में सैकड़ों सैकड़ों पढ़ने वाले विद्यार्थी आते एक दिन की बात है महाप्रभु वहां पर रहे और श्री महाप्रभु को विद्यार्थी लाकर के भेंट प्रदान करें गुरदक्षिणा भी प्रदान करें जब भी आवश्यकता पड़े तब यथा साध्य ला करके महाप्रभु को धन वो भी समर्पित कराया महाप्रभु के पास में पर्याप्त धन वहां पर साल एक वर्ष रहे एक वर्ष में ही पर्याप्त धन महाप्रभु के पास में महाप्रभु ने संकलित कर दिया और विद्यार्थियों ने पूर्व बंगाल के जो विद्यार्थी हैं उनने महाप्रभु की पर्याप्त मात्रा में सेवा की महाप्रभु ने उनको पढ़ाया भी बड़े प्रेम से खूब से शिक्षा प्रदान की और महाप्रभु की उन्होंने खूब भेंट महाप्रभु को प्रदान की से देशे मिश्रत तपन, नारे साध्य साधक उस देश में एक पूर्व बंगाल में एक तपन मिश्र नाम करके ब्राह्मण कहीं से आकर के रहे थे थे आंध्र वहां से आए थे पहले ये पश्चिम बंगाल में नदिया में भी रहे फिर वहां से ये अपने धन कमाने के लिए अपने आजीविका के लिए ये कहीं पूर्व बंगाल में चले श्री तपन मिश्र जी परंतु तो अभी तक शास्त्र का खूब अध्ययन है परंतु तो शास्त्र का अध्ययन होने पर निश्चय कौरित नारे साध्य साधन ये साध्य साधन इनका अभी निश्चय नहीं कर पाए हैं कि साध्य साधन तत्व क्या है मन में विचार कर रहे हैं बहुत से शास्त्र हैं बहुत से वाक्य हैं और उन शास्त्र वाक्यों में इनका चित्र भ्रमित हो गया है कौन सा श्रेष्ठ साधन है कौन सा श्रेष्ठ साध्य है इसका निर्णय नहीं कर पाए है कि अंत में कभी गणेश पुराण को पढ़ें तो लगे गणेश जी ही सब कुछ हैं कभी दुर्गा सप्तती पढ़ें देवी पुराण पढ़ें तो लगे भगवती ही सब कुछ हैं कभी रामायण पढ़ें तो लगे राम जी ही सब कुछ हैं कभी अन्य अन्य देवताओं की आराधना करें तो ये लगे शिव इत्यादि की वे ही सब सब, सब कुछ हैं कभी ये लगे कृष्ण सब सब कुछ हैं तो निर्णय नहीं कर पा उस समय स्वप्ने एक विप्र कहे सुनो तपन नि पंडित पाशे पासे कि तुम्हारे मन में जो संदेह है इस संदेही की निवृत्ति निमाई पंडित के पास में जाओ निमाई पंडित के पास में जाने से तुम्हारे सारे संदेही की निवृत्ति हो जाएगी और तुम उनके पास में जाकर के साधन साधन तत्व का निश्चय कर पाओगे इसमें कोई संदेह नहीं है वे साक्षात ईश्वर ही हैं एक एक गीत खुल गई प्रातःकाल का सप्न और उस समय श्री परचित तो कहीं न कहीं रहे होंगे पूर्व बंगाल में वहां पर परचित होकर के ये सपने देखे मिश्र आशी प्रभुर चरण सपने में जैसे कहा गया था उस सपना देखने के बाद में श्री तपन मिश्र श्रीमद महाप्रभु के पास में आए और महाप्रभु के पास में आकर के कहा कि स्वप्न के पूरे वृत्तांत को कहा कि एक ब्राह्मण ने आकर के मुझे ये कहा है कि तुम्हारे मन के संदेह को निमाई पंडित ही दूर करेंगे और कोई दूर दूसरा दूर नहीं करेगा प्रभु इन भोले भाले शास्त्र हैं परंतु भोले भाले और संदेह में पड़े हुए इन का दर्शन करके में संतुष्ट हुए और कह रहे हैं बोलो साधन और साध्य इन सब का निर्णय है श्री नाम संकीर्तन बोलो जगन मंगल हरि नाम संकीर्तन की जय सर्वश्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वो नाम संकीर्तन है हरे कृष्ण मंत्र इनका तुम जप करो और नाम करो और श्री कृष्ण नाम उनका ही संकीर्तन करते हुए विराजमान तो नाम संकीर्तन इनका ही उपदेश प्रदान किया नाम संकीर्तन करो उपदेश क्या नाम संकीर्तन करो ये उपदेश श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय दिया तार इच्छा प्रभु संगे नव दीपे बसी प्रभु आज्ञा दिल तुम्हें जाओ वाराणसी ये जब आए उस समय श्री महाप्रभु को एक वर्ष हो गया था घर से गए हुए महाप्रभु का मन अपने आप ही वहां उचाट हुआ इधर एक दुर्घटना घट गई श्री लक्ष्मी प्रिया उनको श्री महाप्रभु का अपूर्व विरह हुआ और विरह का भाव ही सर्प बन करके रात्रि में महाश्री लक्ष्मी प्रिया जी को दंशन कर तो सर्प दंश से श्री लक्ष्मी प्रिया की अंतर्धान होगी लक्ष्मीप्रिया जी महाप्रभु के पास में खबर नहीं पहुंची है परंतु तो महाप्रभु का जगत की प्रीत जो अलौकिक प्रीति है वो अलौकिक प्रीति तो विराजमान है ही है महाप्रभु का इतनी दूर होने पर भी प्रदेश में होने पर भी पूर्व बंगाल में होने पर भी महाप्रभु का चित्र एकदम उचित हुआ और मन में विचार करें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है तो अब मैं घर जाता हूं महाप्रभु अपने सामान की पैकिंग कर रहे हैं सारे विद्यार्थी भी सहायता कर रहे हैं और जिस समय सामान की पैकिंग हो रही है महाप्रभु जाने के लिए तैयार हैं उसी समय ये तपन मिश्र इनके पास में आए और तपन मिश्र जी ने कहा कि मुझे ऐसा स्वप्न का आदेश हुआ है और तो आप मुझे बताओ साधन साध्य का अंतिम निर्णय क्या है महाप्रभु क्योंकि अपनी तैयारी में लगे हुए हैं यात्रा की और इतना सामान विद्यार्थियों ने दिया पर्याप्त धने खट्टा हो गया है तो उसको बांध करके उसकी पैकिंग में लगे हुए हैं महाप्रभु पैकिंग भी करते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि हरिनाम संकीर्तन करने से बढ़कर के कोई दूसरा साधन नहीं है और हरिनाम संकीर्तन ही साध्य नाम संकीर्तन यही साध्य साधन है जब नाम संकीर्तन इंद्रियों के द्वारा मुझे प्रेम प्राप्ति हो यह अभिलाषा लेकर के इंद्रियों के द्वारा प्रयास पूर्वक किया जा रहा है उसका नाम है साधन जब प्रयास पूर्वक नाम नहीं लिया जाए नाम अपने आप कृष्ण विरह की व्याकुलता में आह के रूप में और कृष्ण माधुर्य दर्शन करके कृष्ण का रूप दर्शन करके आनंद में सीतकार के रूप में यदि हरे कृष्ण मंत्र उत्पन्न हो मुख से आए तो वही साध्य है वही रस रूप होकर के आस्वादी बनकर के विराजमान होगा तो जहां प्रयासपूर्वक नाम लिया जाए उसका नाम है साधन जहां प्रयासपूर्वक न हो करके प्रतिक्रिया के रूप में भाव की या मिलन की प्रतिक्रिया के रूप में श्री नाम आए वह नाम का सिद्ध रूप इसको तुम अपने मन में समझो साध्य साधन यही साध्य साधन का साथ और महाप्रभु ने चलते चलते इनको बत्तीस अक्षर सोलह नाम और आठ जोड़े वाला जो जुगल वाला जो मंत्र है वो मंत्र प्रदान किया हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे इसमें बत्तीस अक्षर हैं सोलह नाम हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ऐसे सोलह नाम हैं और सोलह नाम में आठ युगल इनके आठ जोड़े विराजमान श्री प्रियालाल के ही मंडल स्वरूप होकर के ये हरे कृष्ण मंत्र है श्री प्रियालाल आप सर्वदा सर्वदा विराजमान इसमें अष्टकाल श्री अः महारास की जो भावना वो ही मानो विराजमान है ऐसे श्री हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश दिया हरे शब्द के द्वारा श्री राधिका और कृष्ण शब्द के द्वारा श्री श्याम सुंदर हरती हरा प्ररोम सुंदर के चित्त का हरण करे उनका नाम हुआ मनोहरा हरा माने राधिका श्याम सुंदर के चित्त का हरण करने वाली और हरा शब्द का ही संबोधन में रूप हुआ हरे और कृष्ण शब्द का तात्पर्य है जो प्रियाजी के चित्त का आकर्षण करें उनका नाम हुआ कृष्ण और कृष्ण शब्द का ही संबोधन में रूप है कृष्ण और जो परम रमणीय हो करके विराजमान हैं, उनका नाम हुआ राम परम सुंदर हो करके विराजमान है या जो अभिसार करने करने वाले हो करके विराजमान हैं। रम माने रमन रम माने गमन जो अभिसार करते हुए विराजमान है श्री प्रिया जी के पास में जो स्वयं अभिसार करके पधारे उनका नाम है राम राम का तात्पर्य श्री दशरथ उनके अर्थ में नहीं है यहां पर राम का तात्पर्य श्री अभिसार करने वाले परम अभिराम के रूप में ही राम शब्द का रूप किया गया है ऐसे जो परम रमणीय हो करके चित्त को आकर्षित करने वाले जहां पर प्रिया जी का चित्त रमण करते हुए विराजमान हो उनका नाम राम ऐसे सोलह अक्षरों के सोलह नामों के द्वारा श्री प्रियालाल उनकी श्री अंतरंग श्री रासनीला उस रासनीला का ही जहां निरूपण किया गया ऐसे श्री मंत्र का श्रीमन महाप्रभु ने उल्लेख किया इनको नाम मंत्र प्रदान किया महाप्रभु ने ये मंत्र कहकर के प्रदान किया अपना काम भी करते जा रहे हैं बाधा सुधि भी करते जा रहे हैं अपने सामान की, और कहते जा रहे हैं कि ये मंत्र सिद्ध मंत्र है इस मंत्र में किसी भी प्रकार की जहां पुरस् सिद्धि विनियोग इन सब की भी आवश्यकता नहीं है जागते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी प्रकार श्री हरिनाम श्री हरि कृष्ण मंत्र उनका जप किया जाए वे प्रेम को प्रदान करने वाले होकर के साधमि को प्रदान करने वाले होकर के विराजमान इस महिमा का श्री चैतन्य भागवत ने खूब विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया और महाप्रभु ने हरे कृष्ण से ये मंत्र प्रारंभ किया श्री कल संतरण उपनिषद में इस मंत्र का प्रयोग किया गया वहां पर हरे राम से प्रारंभ है वो वैदिक मंत्र है परंतु भविष्य पुराण में हरे कृष्ण मंत्र का जो उल्लेख किया गया वह कृष्ण से प्रारंभ है हरे कृष्ण से प्रारंभ हो रहा है तो महाप्रभु ने ये वैदिक मंत्र को बदला नहीं है क्योंकि मंत्र को बदलना वो तो एक गलत उदाहरण हो जाएगा नज़र गलत हो जाएगी एक उदाहरण गलत हो जाएगा तो वैदिक मंत्र को के साथ में छेड़खानी नहीं की हम वेद के मंत्रों को नहीं बदल सकते हैं ये मर्यादा का महाप्रभु ने पालन किया परंतु महाप्रभु ने वैदिक मंत्र करके श्री पुराण के भविष्य पुराण के जो मंत्र हैं उन भविष्य पुराण के मंत्र को ग्रहण किया और भविष्य पुराण का मंत्र जो है उनको ग्रहण करने पर फिर कोई कठिनाई नहीं होती है क्योंकि पौराणिक मंत्र को किसी भी स्थान पर जपा जा सकता है जबकि वैदिक मंत्र को पवित्र होकर के ही कहीं वैदिक मंत्र का उच्चारण होगा और उसे कहीं न कहीं सीमा के साथ में कहीं उसका उच्चारण होगा क्योंकि स्त्री शूद्र द्विजंधु इनको त्रयी गोचर नहीं है शास्त्र में कहा गया इसलिए श्री महाप्रभु ने वेद का मंत्र न लेकर के भविष्य पुराण के मंत्र को कहीं ग्रहण किया कहीं कहीं पुरानी पोथियों में भी आजकल जो भविष्य पुराण की जो पुस्तकें हैं प्राप्त है हरे राम से वहां पर भी हरे राम से ही मंत्र को दिया गया परंतु तो पुरानी जो पोथी खाने हैं उनमें अभी भी श्री गोविंद देव जी का जो अः जयपुर का पोथी खाना है वहां पर भी जो पुरानी भविष्य पुराण की प्रति है उनमें श्री हरे कृष्ण मंत्र से ही पाठ प्रारंभ होता है हरे राम से प्रारंभ नहीं तो कुछ लोग हरे कृष्ण मंत्र, मंत्र का महामंत्र का जप वैदिक मंत्र के रूप में करते हैं हरे राम से करते हैं परंतु श्री महाप्रभु ने श्री तपन मिश्र जी को जो उपदेश प्रदान किया वो हरे कृष्ण मंत्र से ही कृष्ण से प्रारंभ होने वाले मंत्र से ही उसका उल्लेख किया महाप्रभु के चलने की तैयारी हो रही है महाप्रभु और विस्तार करते इनकी इच्छा यह है कि तार इच्छा प्रभु संगे नवद्वीप गई इनकी इच्छा यह है कि मैं श्री प्रभु के साथ में नवद्वीप मैं भी चलू श्री तपन मिश्र ने कहा बोलू महाराज मैं भी आपके साथ में नवद्वीप चलूंगा पर महाप्रभु बोले नहीं नहीं तुम अभी नवद्वीप मत जाओ प्रभु आज्ञा दिल तुम जाओ वाराणसी तुम बनारस जाओ और कहा अमार संगे तुमार हे वहां तुम्हारे साथ में मैं मिलने आऊंगा मैं तुम्हारा दर्शन करूंगा ऐसा कहकर के आज्ञा पाया मिश्र काशी ते गमन उस समय श्री तपन मिश्र जी इन्होंने भी ढाका छोड़ दिया पूर्व बंगाल छोड़ दिया और ये तो चले गए कुछ समय के बाद में काशी और श्री महाप्रभु जब सन्यास ग्रहण करके आएंगे तब तपन मिश्र के घर पर ही आप भिक्षा ग्रहण करेंगे और सनातन गोस्वामी जी उनकी उनको दो महीने रह करके श्रीमद महाप्रभु उस समय शिक्षा प्रदान करेंगे सनातन गोस्वामी जी को दो महीने और रूप गोस्वामी जी को दस दिन प्रयाग में रूप गोस्वामी जी को प्रयाग में दशाश्वमेध घाट के ऊपर दीक्षा प्रदान किए और तपन मिश्र के घर पर रह के श्रीमद महाप्रभु ने दो महीने काशी में रह के श्री तपन मिश्र को उस समय श्री सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा प्रदान किया प्रभु की अतर्क लीला कोई समय नहीं सकता है नाम दिया भक्त कैल पढ़ाया पंडित केवल महाप्रभु ने नाम का उल्लेख मात्र करके इनको संपूर्ण शास्त्रों में की विद्या प्रदान कर दी और महान कल्याण कर दिया एकदम पंडित बना दिया और इनका कल्याण कर दिया केवल महाप्रभु के द्वारा मंत्र विद्या को विद्या मान मंत्र मंत्र को प्रदान करने पर ही इनको परम परम पांडित्य की प्राप्ति हो गई इसलिए मंत्र को विद्या भी कहते हैं और नाम दीक्षा मात्र हो जाने पर नाम संपूर्ण शास्त्रों का सार है मंत्र दीक्षा मंत्र दीक्षा भी संपूर्ण शास्त्रों का सार है इसलिए मंत्र दीक्षा उनके द्वारा शास्त्र का बोध भी इस साधक को अपने आप हो जाता है इसलिए बालक की जिस समय पट्टी पूजा की जाती है उस समय पट्टी पूजा विद्या अध्ययन कराने के लिए भी बालक को कहीं मंत्र रूप में ही ओम नमः ये मंत्र मंत्र जो है वो मंत्र, ये मंत्र है इस मंत्र को ही प्रदान किया जाता है और प्रणव के द्वारा उसको ये विद्या अध्ययन का मंत्र है विद्या आरंभ का तो इस मंत्र के द्वारा ही फिर बालक के हृदय में आगे सारी विद्याएं स्थित इस होंगी इसे मंत्र से ही विद्या को कहीं प्रारंभ किया जाता है अब बड़े आश्चर्य की बात है यहाँ पर एक संकेत कर रहे हैं कि प्रभुर अतर्क लीला बूझी न पारी स्वसंग छिया के न पठाये काशी पूरी महाप्रभु की लीला बड़ी अतर्क है ये कहीं नहीं जा सकती है जाना चाह रहे हैं श्री तपन मिश्र महाप्रभु के साथ में पंत महाप्रभु के साथ में न जाकर के और कह रहे हैं तुम काशी जाओ काशी क्यों भेज रहे जी ये जाना चाह रहे हैं तुम्हारे साथ में तुम भेजे रहो इनको काशी इसका मतलब है कि महाप्रभु ने पहले से ही निश्चय कर रखा है कि मैं सन्यास ग्रहण करूंगा ये पहले से ही निश्चय कर रखा है महाशय जी जब तुमको संन्यासी ग्रहण करना था व्याकार तो को किया लक्ष्मीप्रिया जी घर में विराजमान हैं मां की सेवा पद्म की सेवा के लिए किया दूसरा व्यवहार भी किया फिर तो लौट करके श्री विष्णुप्रिया जी के साथ में लक्ष्मीप्रिया जी के संकेत को प्राप्त करके महाप्रभु को कुछ मन में ही प्रती हो रही है इसलिए महाप्रभु उड़े और उठ करके उस समय आ गए और उठ कर के श्री आप आए मत बंगे, लोके कई महाहित इस प्रकाश महाप्रभु ने बंग देशवासियों का बड़ा भावी कल्याण किया उनको कृष्ण भक्त बनाया और विद्या दान देकर के उनको पंडित भी बनाया यहां पर नवद्वीप में सब लोग श्री लक्ष्मी प्रिया जी उनके व्योग में व्याकुल हो रहे हैं प्रभु विरह सर लक्ष्मी रे दंशन विरह सर्प विषय तार परलोक हरी श्री लक्ष्मी देवी उनका परलोक हो गया है विरह ने ही सर्प बन करके दंशन किया और श्री लक्ष्मी देवी का उसमें परलोक हो गया श्री प्रभु अंतर्यामी है जान गए हैं तुरंत ही महाप्रभु लौट के अपने देश में आए शची दुख जामी, माँ कहीं ना कहीं कही दुखी हैं, ऐसे मन में अभिलाषा हो रही घरे आयला प्रभु लया बहु धन जान बहुत सारे धन को लेकर के श्री महाप्रभु आए पर महाप्रभु आ रहे हैं रास्ते में कोई महाप्रभु से रुख नहीं मिला रहा है नहीं ठीक है वो मुंह मुंह फेर के चले जाए कोई भी ये हिम्मत नहीं करे कि महाप्रभु को सूचना दे दी जाए कि घर में ऐसा हो गया इसलिए कोई भी कह नहीं पा रहा है महाप्रभु से ऐसी स्थिति में घर आकर के श्री प्रभु बड़ी करता है घर आकर के श्री प्रभु आप उस समय आए सामान घर में ला करके रखा जब स्नान इत्यादि कर लिए घर में स्वस्थ होकर के काफी देर बैठ लिए वहां पर वो पूछ रहे हैं कि सब घर में ठीक है ना कोई दिख नहीं रहा है यो पूछ रहे हैं घर में कोई दिख नहीं रहा है यो तो नहीं कह रहे हैं कि लक्ष्मी प्रिया कहाँ है पंथ खुद पूछ रहे हैं घर में कोई दिख नहीं रहा है सुनिश्चित शूट पड़ अभी तक जिस को रोक रखा था महाप्रभु के पूछते ही कि घर में कोई दिख नहीं रहा है ये सुनते ही शची भैया का धैर्य नहीं रहा और शची भैया फूट पड़े और उस समय सब पता लगा महाप्रभु को अब पता लगा माँ पर वो बहुत दुखी हुए हैं और तत्व ज्ञान कई नचिर दुख मोचन मां को तत्व ज्ञान प्रदान करके दुख का मूचन कर रहे हैं कि मां जगत में संसार के जीवों का मिलना कैसे बोले जैसे प्याऊ का मिलना जेठ की दोपहरी में गर्मी में चारों दिशाओं के यात्री आकर के कहीं रुके प्याऊ पर पानी पी रहे हैं आपस में पूछ रहे हैं अजी कौन गांव है कोई कहे हमारा पूरम में गांव है गांव का नाम ये है बोले अरे वहां पर तो हमारे एक लड़की ब्याही है हमारे परिवार की एक लड़की ब्याही है उनके यहाँ पे बोले अच्छा अब भी तो हमारे पड़ोस के हैं, बड़ी मित्रता हो गई फिर जहाँ जरासी दोपहरी दूर हुई तब पूरा बाला पूरा पश्चिम बाला पश्चिम फिर कौन पूछे ऐसे ही जगत में चार आदमियों का जब तक मिलन ये प्याऊ का मिलना फिर पूरा बाला पूरब गया आपने कर्म के अनुसार पश्चिम बाला पश्चिम जाए अपने कर्म के अनुसार तो कौन कौन कौन मिले तो जगत में एक बार जो मिले फिर दोबारा मिलना कब कैसे हो ये भी कोई नहीं जानता है ऐसे अनेक अनेक दृष्टांत देकर के श्रीमद महाप्रभु ने दुख का विमोचन किया तो महाप्रभु उस समय विद्या विलास में प्रमुख रूप से लग गए अपना मन जो है उसको भी शांत करने के लिए महाप्रभु पुनः विद्या विलास में लग गए और विद्या बल पर, पर में ये औदित्य जो है उनको भी प्रकाशित करने लगे हैं तमें श्री विष्णुप्रिया ठकोराणी परिणय तमें तो कर प्रभु जय जाए यहां पर केवल सूत्र मात्र दे दिए इसके बाद में श्री विष्णुप्रिया ठकराणी उन विष्णुप्रिया ठकराणी इनका मिलन हुआ श्री शची मां मन में विचार कर रही हैं कि नमाई का किसी तरह से दोबारा विवाह हो जाए उस समय मन में तो विचार है श्री बनवाली घटक वे मां के पास में आए और कह रहे हैं कि दूसरी लाली है उसके साथ में भी विवाह करना दूसरी लाली का विवाह करना भी श्री बल्लवाचार्य बल्लभ चाह रहे हैं उनकी दूसरी लाली है उसका विवाह कर, कर कर दिया जाए श्री शशि माँ कह रही हैं निमाई की इच्छा के ऊपर है जाने करेगा कि नहीं करेगा मैं क्या कर सकती हूं निमाई से ही पूछूंगी एक बार आया दोबारा भी आया श्री बनमाली घटक दोबारा भी आए महाप्रभु स्वयं जानते हैं और उस समय उत्सुक भी हैं तो महाप्रभु जब लौट करके आए बनमाली क्यों आई थी बोल बेटा ऐसी चर्चा करने के आए वो अः बल्लवाचार्य जो है उनकी दूसरी लाली है उस लाली के विषय में चर्चा करने के लिए आए वो तुमने क्या कहा माँ बोली मैं क्या कहती बेटा तुम जानो जैसे तुम्हारी इच्छा होगी वैसे कहेंगे महापुर बोले क्यों मां जब घर आए हैं तो उनकी बात सुननी चाहिए उनकी बात माननी चाहिए तुमने उनको टाल क्यों दिया मां समझ की वो काम। बन इस तरह से बात कर रहा है इसका मतलब है कि अनुमति दे रहा है उस समय तुरंत ही श्री शची मां ने बनवाली जी को बुलाया और बनमाली जी को बुला करके कहा कि नहीं श्री यदि विष्णु प्रिया को यहां इस घर में देना चाहते हैं निमाई को देना चाहते हैं तो बड़े मंगल की बात है और उस समय विस्तार पूर्वक श्री निमाई उन निमाई के विवाह जो है उन विवाह की पूरी की पूरी बात चली है और श्री विष्णु प्रिया जी जो है उन विष्णु प्रिया जी के साथ में पंद्रह सौ श्री महाप्रभु उनका 1561 में विवाह विक्रम संबल जल्दी से विवाह हुआ और उस समय संजय जो हैं उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके ब्याह ऐसे नहीं होगा ब्याह होगा पूरी धूमधाम से ये तुम्हारे ब्राह्मणों जैसा ब्याह नहीं होगा इस बार तो राजा महाराजा हो जैसा विवाह होगा और सारा खर्चा मैं करूंगा बड़े धूमधाम से श्री विष्णुप्रिया जी उनके साथ में श्रीमंत महाप्रभु का समय विवाह हुआ है और इतना विवाह के पान के पत्ते बताशे संपूर्ण नवद्वीप के रास्तों में गलियों में बिखर गए हैं कोई उनको संभालने वाला नहीं है इतना सब सबका यथोचित सत्कार किया गया है और श्रीमद महाप्रभु का बड़े विस्तार के साथ में उस समय विवाह हुआ श्री महाप्रभु ने जब ये पहले निर्णय ही कर लिया है कि मैं काशी जाऊंगा तो महाशय जी ने क्यों दोबारा विवाह किया इसका कहीं भीतर कारण है कि श्री विष्णु जी के द्वारा जगत के सामने त्याग का एक आदर्श उपस्थित करना है महाप्रभु जिस समय चले जाएंगे उस समय श्री विष्णु प्रिया जी के द्वारा ही भक्ति आंदोलन का पूरा दिग्दर्शन हुआ और वे अधीक्षक बनकर के विराजमान हुई और श्री नवद्वीप में रहते हुए घर के भीतर रहते हुए भी श्री विष्णु प्रिया जी ने जो आदेश दिया सब भक्तों ने उसी आदेश के अनुसार भक्त आंदोलन को चलाया तो भक्त आंदोलन की एक संचालिका के रूप में महाप्रभु को आवश्यकता थी कि उनके सानापन किसी संचालक को वे स्थापित करें जगत का कल्याण करने के लिए और प्रेम प्रेमदान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था इसीलिए श्री विष्णु प्रिया जी का तो आपने अपने स्थान पर स्थानापन्न करने के लिए नवद्वीप के और नवद्वीप से संचालित जो पूरा क्षेत्र था उसके ऊपर नियंत्रण करने के लिए श्री विष्णु प्रिया जी के साथ में आपने विवाह किया है श्री विष्णु प्रिया जी घर में रह करके ही महाप्रभु के सन्यास लेने पर ये सन्यासनी हो गई श्री विष्णुप्रिया जी का जो त्याग है वो अद्भुत है तीव्र अनुष्ठान जैसा विष्णु प्रिया जी ने किया उसका वैसा कई दूसरे नहीं मिलेगा श्री विष्णुप्रिया का जो विलाप और विष्णु प्रिया उनका जो त्याग है वो अद्भुत शास्त्रों में वर्णन किया गया कि श्री एक एक चावल को महामंत्र के संग में बीम करके जितना सा चावल हो उतनी से की केवल रंधन करके केवल अपनी जीवन यात्रा को जो चलना ऐसा अपूर्व अनुष्ठान वृंदावन दास यह करी अच्छे विस्तार स्फुट नहीं कहे दोष गुणेर विचार श्री वृंदावन दास उन्होंने इस लीला का बहुत विस्तार किया है तबे तो कर प्रभु दिव विजय जय श्री महाप्रभु ने दिग्विजयी की जय इसी समय की और महाप्रभु विद्या विद्याभ्यास में अपूर् रूप से लग गए एक दिन श्री वृंदावन दास जी ने यह दिग्विजयी जय की लीला का वर्णन नहीं किया है परंतु यहां उस लीला का वर्णन कर रहे हैं क्योंकि गुण दोषों का विचार श्री वृंदावन दास जी ने नहीं किया था केवल कि ये इतना कहकर के चुप हो गए थे कि दिग्विजयी पंडित को महाप्रभु ने पराजित कर दिया आगे पिछा विस्तार नहीं किया था परंतु यहां पर उसका वर्णन कर रहे हैं एक दिन श्री महाप्रभु शिष्यों के साथ में विराजमान हैं गंगाजी के किनारे इतने में ही एक दिग्विजयी पंडित आया और श्री गंगाजी को प्रणाम करके महाप्रभु जहां शिष्यों के साथ में गंगा जी के किनारे घाट के ऊपर विराजमान हैं ऊंचे विद्यार्थी साथ सीढ़ियों के ऊपर बैठे हुए हैं उस समय ये पंडित जब आए किसी ने कहा बहुत अच्छे पंडित हैं महाप्रभु ने इनका स्वागत किया और आदर देकर के इनको आसन दे करके विराजमान किया है ये दिग्विजय पंडित अभिमानी ये बोले कि नमाई आप ही नमाई हो क्या जो व्याकरण पढ़ाते हो मैंने सुना है कि व्याकरण पढ़ाने वाले बहुत अच्छे पंडित हैं निमाई तो जो व्याकरण पढ़ाते हैं वो तुम ही हो क्या आह बड़ी अच्छी बात है व्याकरण जैसे बाल्य शास्त्र में तुम आम तुमने इतनी महिमा कमाई ये महाप्रभु का अपमान है तत्वता कि व्याकरण तो बाल्य शास्त्र है प्रौढ़ शास्त्र तो साहित्य है केवल शब्दों की सिद्धि मात्र से शब्दों की विस्पत्ति मात्र से काम नहीं चलेगा शास्त्र जो है साहित्य उसमें पांडित्य का पता लगता है व्याकरण तो केवल बालकों को भाषा का ज्ञान प्राप्त कराने वाला एक शास्त्र है कि वे भाषा का शुद्ध प्रयोग करें कौन सा व्याकरण पढ़ाते हुए बोले पढ़ा लेता हूं कुछ बालक हैं उनके साथ में कला व्याकरण भ्या, पढ़ाता हूं ये सुनते ही बोले सुनिने फांकी तुमार शिष्य संलाप मैंने तुम्हारे विद्यार्थियों को प्रश्नोत्तर करते हुए फाकते हुए देखा है वे जैसे बोल रहे थे उसको सुना अच्छी बात है महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं क्या व्याकरण पढ़ाऊंगा केवल अभिमान मात्र करता हूं मैं तो अभी व्याकरण स्वयं पढ़ने वाला हूं शिष्य जाने कुछ समझते हैं कि नहीं समझते हैं कहां आप कहां मैं मैं आपके बराबर कभी हो ही नहीं सकता हूं आप बड़े हैं आपके कवित्व को सुनने की मेरे मन में बड़ी इच्छा है आप जैसे विद्वान की का यहां आगमन हुआ और आपकी कविता का लाभ मैं लूंगा कविता का आस्वादन मैं प्राप्त करूंगा कुछ वर्णन कीजिए बोले तो हाँ हाँ किस विषय पे सुनना चाहते हो तो सामने गंगा जी विराजमान है गंगा जी के ऊपर कहो उस समय वो दिग्विजय पंडित गर्व में एकदम फूल गया अभिमान में और उसने एक घड़ी में सौ श्लोक घटका शतक इसकी उपाधि एक घड़ी में 24 मिनट में जो सौ श्लोकों की रचना करे और धुआंधार आधी की तरह से सौ श्लोकों को पढ़ गया तुरंत की तुरंत रचना करके सब लोग आश्चर्यचकित बल वाह वाह क्या पांडित्य है बिल्कुल एक साथ जवानी तुरंत की तुरंत सौ श्लोक धड़ाधड़ बोले हुए चला महाप्रभु ने पृथ्वी पर आपके समान कोई कभी नहीं है तुम्हारे तुम्हारी कविता को समझने की शक्ति किसमें है सरस्वती भी नहीं जानती है हम तो समझ नहीं पाए कृपया अपनी किसी आपकी जो वाणी है उसके किसी एक श्लोक का अर्थ कर दीजिए समझ जा। दिग जाए दिग्विजय जो है वो अपने श्लोक की बोले किस श्लोक की व्याख्या करूंगी किस श्लोक का अर्थ करूं किस श्लोक की व्याख्या करूं तब दिग्विजय व्याख्यार श्लोक पूछें कि कौन से श्लोक की व्याख्या करूं महाप्रभु उस समय एक श्लोक को तुरंत तुरंत बोले वो तो बहुत चक्कर रह गया बोले है मैं आधी धुएं की तरह से श्लोक बोल रहा था और इसने श्लोक इस पूरा याद कर लिया और याद करके कह रहा है इस श्लोक की व्याख्या कर लीजिए अद्भुत श्रद्धा रहे ये तो विद्यार्थी ये ये निमाई तो ऐसे अत्यंत अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहे हैं श्री महाप्रभु उस समय एक श्लोक को पढ़ते हैं इस दिग्विजयी के एक श्लोक को कहीं प्रस्तुत करते हैं कि महत्वम गंगाया सतत गंगा या कि गंगा का महत्व यही सतत माने प्रतीत होता है प्रकट हो रहा है जदेशा श्री विष्णु चरण कमलोत्पत्ति सुभागा कि ये श्री गंगा विष्णु के चरण कमल से उत्पन्न हुई हैं जगत में नदी से कमल उत्पन्न होता है परंतु तो आश्चर्य की बात यह है कि यहां चरण कमल से गंगा उत्पन्न हुई है गंगा श्री लक्ष्मी की तरह से द्वितीय होकर के द्वितीय प्रिया होकर के विराजमान हैं। सुर नरई अर्च चरणा देवता मनुष्य श्री गंगा के चरणों की अर्चना करते हैं और श्री गंगा ऐसी महान होकर के विराजमान हैं कि भवानी भरतु भवानी भरतु मन शिव उनके विभवती अद्भुत गुणा ये सिर पर भी अद्भुत गुण वाली विराजमान है श्री महाप्रभु बोले वाह बड़ा सुंदर अर्थ आपने किया आप कृपया करके झाभा श्लोक पढ़े वो विचार कर रहा है कि तुमने इस श्लोक को कंठ भी कैसे कर लिया कह रहे हैं प्रभु कहे देव बरे तुम्हें कवि बार ए छे देवे बरे केह हो श्रुतिधर बोले जैसे आप ईश्वर की कृपा से देवता की सरस्वती की कृपा से आप कभी हैं ऐसे ही समझ लीजिए कि हमारे ऊपर भी किसी देवता का कृपा होगी जो सुनने मात्र से हमको याद हो गया हम शुद्ध हो गए तो जैसे आपके ऊपर कृपा है ऐसे देव की कृपा हमारे ऊपर भी हो गई तो ये क्यों पूछ रहे हो कि नई तुमने कैसे मैंने धुआं धार श्लोकों को जब पढ़ा था झंझावात प्राय श्लोकों को पढ़ा तुमने कैसे उनको उसने श्लोक को याद कर लिया ये नारायण की ही कृपा है ठाकुर की ही कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे याद हो गया अब जरा सा ये बताइए इस आपके इस श्लोक में क्या गुण है क्या दोष है सौज्ञा दिग्विजय पंडित बोले ए दोष मेरी कविता में कहीं दोष हो सकता है क्या मेरी कविता में केवल गुण गुण है दोष नहीं है प्रभु कह रहे हैं बल महाराज नहीं नहीं दोष का आवास नहीं है इसमें उपमा अलंकार गुण अनुप्रास सब कुछ है प्रभु कह रहे हैं बल महाराज गुस्सा मत करिए तुम एक श्लोक है कि वह अच्छे दोष तुम्हारे इस श्लोक में कोई दोष भी क्या है क्या बुरानी मानो तो बताओ इसमें कितने दोष है आप माना सबसे बड़े हैं दिग्विजय ने जो कहा नहीं नहीं मेरी कविता में कोई भी दोष नहीं है तुम्हें कौन सा दोष लगा व्याकरणिया अलंकार तुम तो व्याकरण पढ़ाते हो एक अणिची पढ़ाते रहो बस तुम क्या जानो तुम व्याकरणीया पंडित तो हो तुम अलंकारों के विषय में क्या जानो तुम्हें की जाने यही कव कवित्व तुम इस कवित्व के सार को तुम क्या जानो व्याकरण तो बाल शास्त्र है शास्त्र तो साहित्य है इसलिए तुम ये क्या बात कर रहे हो महाप्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं गुस्सा मत करो मैं बताता हूं आपकी कविता में इस श्लोक में पांच अलंकार हैं और इसमें पांच दोष हैं और पांच अलंकार है दोष सुनो सुनो पहला दोष जो है वो है अविमिश विधेयश दोष ये दो स्थानों पर प्राप्त हो रहा है दूसरा विरुद्धमती दोष है और तीसरा भगनक्रम दोष तुम्हारी कविता में मिल रहा है कहा है ये ऐसे महाप्रभु ने कह दिया कि अभिमिष्ट विधेय अंश दोष दो स्थानों पर बृद्धमति दोष एक स्थान पर भगनक्रम दोष एक स्थान पर और पुनरुक्ति दोष एक स्थान पर पांच दोष हैं आपकी कविता में कहा है ये दोष हमको बताओ महाप्रभु रहे हैं गंगार महत्व के मूल विधे गंगा का महत्व ये है मूल विधे और इदम शब्द उसका अनुवाद है शास्त्रीय कहते हैं कि पहले अनुवाद मन अनुवाद को कहे बिना विधे जो है उसको नहीं कहना चाहिए तो महत्वम गंगाया सततम इदम इदम शब्द का पहले प्रयोग होना चाहिए था महत्वम गंगाया इसका बाद में प्रयोग होना चाहिए था परंतु तो यहाँ पर तुमने गड़बड़ कर दी एकदम शब्द का बाद में प्रयोग किया है महत्व गंगाया का पहले प्रयोग कर दिया इसलिए यहां पर विधेयश दोष आ गया जो ज्ञात पदार्थ है उसका प्रयोग पहले होगा एदम जो सामने दिख रहा है उसका प्रयोग पहले होगा और फिर उसके बाद में गंगा वह अज्ञात पदार्थ है उसका प्रयोग बाद में होना चाहिए परंतु तो विधेय का प्रयोग तुमने पहले कर दिया और अनुवाद का प्रयोग बाद में कर लो ये निरूपण किया दूसरा जो दोष है द्वितीय श्रीलक्ष्मी यह भी गड़बड़ है ये श्रीलक्ष्मी द्वितीय ऐसा प्रयोग करना चाहिए था परंतु यहां पर द्वितीय श्री लक्ष्मी ये द्वितीय शब्द का जो पहले प्रयोग कर दिया ये भी गलत है अभिमुष्ट विधेयश दोष हो गया दूसरी लक्ष्मी की तरह से माने लक्ष्मी के ही दूसरे स्वरूप की तरह से गंगा दिख रही हैं ऐसा प्रयोग करना चाहिए द्वितीय पहले कह दिया और लक्ष्मी बाद में प्रयोग कर रहे हैं तो ये एक दूसरा दोष हो गया द्वितीय शब्द विधेय है पांतो वह समास में पड़ गया अतः लक्ष्मी की समाप्ता समानता या लक्ष्मी के समान है इस अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा यह दूसरा दोष हो गया यह भी अभिमिश्रांश हो गया क्योंकि सब्जेक्ट पहले आएगा और प्रेडिकेट बाद में आएगा राम इज द किंग ऑफ अयोध्या राम शब्द का प्रयोग पहले होगा किंग शब्द का प्रयोग किंग ऑफ अयोध्या इसका प्रयोग बाद में होगा किंग ऑफ अयोध्या राम तो ये दोष है सही सही वाक्य नहीं है पहले सब्जेक्ट आएगा फिर पेडिकेट आएगा तो विधेय बाद में आना चाहिए सब्जेक्ट पहले आना चाहिए परंतु यहां पर तुमने ये दोनों जगे गड़बड़ गड़बड़ करती है गंगाया महत्वम इधम इधम शब्द का बाद में प्रयोग किया है हैंगाया महत्वम शब्द बाद में हो गया यह उचित नहीं है इसी तरह से श्री द्वितीयम लक्ष्मी द्वितीय लक्ष्मी यहाँ पर समास में द्वितीय शब्द डाल दिया ये उचित नहीं है लक्ष्मी के समान इसमें लक्ष्मी शब्द पहले आना चाहिए था समान शब्द बाद में आना चाहिए था द्वितीय माने समान समान शब्द बाद में आना चाहिए था लक्ष्मी शब्द पहले आना चाहिए था इसलिए इसमें द्वितीय शब्द ये जो विधेय है लक्ष्मी के समान है ये समान शब्द समास में पढ़ करके गड़बड़ा गया और अपने अर्थ को नहीं दे रहा है इसलिए इसमें दूसरा दोष फिर एक विरुद्ध जो दोष है वो तो बड़ा भयंकर है भवानी भरतू शब्द का आपने प्रयोग किया भवानी भरतु शब्द का अर्थ है आप करना चाहते हो शिव परंतु तो ये शिव अर्थ नहीं निकल रहा है भवानी कह भरतु कहने पर कहीं कोई तीसरा पुरुष निकल रहा है जैसे कोई ये कहे कि ब्राह्मणी के प्यारे कोई यह वस्तु दे दो क्या अर्थ निकलेगा ब्राह्मण की पत्नी को कहा जाएगा ब्राह्मणी और उसके प्यारे को मतलब कोई तीसरा पुरुष है तो भवानी कहने पर भव की पत्नी का नाम ही भवानी होगा परंतु तो भवानी भरतु कहने पर अपने आप अर्थ निकल रहा है कि पार्वती का भी कोई तीसरा प्रेमी होगा उनके मस्तक के ऊपर विराज नहीं है तो ये तो विरुद्ध धर्म जो है विरुद्ध वो धर्म इसमें उपस्थित हो गया तो ये तो महादोष हो गया पार्वती जो कि परम पतिब्रताओं में मुकुटमणी है भवानी भरतु कहकर के उन पार्वती के भी कोई अन्य प्रेमी पुरुष का जहां संकोत संकेत हो रहा है इसलिए ये अर्थ भी ठीक नहीं है भवानी कहने से ही शिव की पत्नी इतना कहने से ही ठीक था बंद तो भरतु कहते ही उसका अर्थ गलत गलत हो गया तीसरा पुरुष हो जाएगा इसलिए यहां पर विरुद्धमति जो दोष है वो विरुद्धमति दोष दो यहाँ पर प्राप्त हो गया और विभवती और अद्भुत गुणा इसमें पुनरुक्ति नाम का दोष है विभवती का जो अर्थ होता है सुशोभित तो होता है और अद्भुत गुणा का भी अर्थ है सुशोभित तो होना तो यहां पुनरुक्ति दोष हो गया तो ये पुनरुक्ति दोष है और पांचवा दोष जो है वो ये है कि तीन पदों में तो अनुप्रास दिख रहा है और अंतिम पद जो है उसमें अनुप्रास नहीं दिख रहा है महात्वम गंगाया सतत मिध माभात नितराम मकार की अनुभूत्री है यदेश चरण कमल सुभगा शा सुबगाशा सकार की अनुर्ति है द्वितीय श्री लक्ष्मी रिव सुर नरई चरणा यहाँ रा, रा, रा, रा की है। तीन जगह तो अनुप्रास आ गए परंतु चौथे में अनुप्रास नहीं है वहां पर क्रम बिगड़ गया भवानी भरत सुरसी विभवती अद्भुत गुणा यहाँ पर जो पीछे अनुप्रास आना चाहिए वो पीछे अनुप्रास नहीं है चौथे में विभवती अद्भुत गुणा इसमें अनुप्रास नहीं है विभवती अद्भुत गुणा इसमें अनुप्रास नहीं जबकि सारी पहले की जो पंक्ति है मृद माभ नृतराम कमलोत्पत्ति यदेशा श्री विष्णोचरण कमलोत्पत्ति सुभगा यहाँ पर विष्णोश्चरण ये उत्पत्ति सुभगा ये गकार जो है ककार उसकी अनुरति दिख रही है और सुरई ये दिख रही है और भवानी पर भी दिख रही है परंतु दूसरा जो श्लोक है इसमें अनुरति नहीं है दूसरे श्लोक दूसरी पंक्ति में अनुरति नहीं है अनुप्रास नहीं है इसलिए जो दोष है वो भग्न दोष यहां पर आ गया ऐसे जिसे मैं महाप्रभु ने दोषों को बताया ये तो अद्भुत हो गया बोले गुण कौन से हैं बोले गुण गुण उनका तो क्या कहना अद्भुत अद्भुत गुण यहां पर आपने दिखाए है और तीन जो इसमें गुण हैं उनका वर्णन किया श्री लक्ष्मी और पुनरुक्त पुनरोक्ता आभास आभा करके जो शब्दालंकार है उसका प्रयोग किया श्री और लक्ष्मी लगता है पुनरुक्ति हो रही है परंतु पुनरुक्ति नहीं है यहां पर शोभा से युक्त लक्ष्मी ये अर्थ निकलेगा और ये काव्य का गुण हो गया ये पुनरुक्ति नहीं है। इसी तरह से उपमा अलंकार विराजमान है विरोधाभास अलंकार विराजमान है विरोधाभास माने नदी से कमल उत्पन्न होता है परंतु यहां कमल से नदी उत्पन्न हो गई है ये विरोधाभास अलंकार जो है वो इसमें विराजमान है तो अनुप्रास अलंकार है पुनरुक्ति बदाभास अलंकार है विरोधाभास अलंकार जो है उनका यहाँ प्रयोग किया गया है फिर अनुमान नाम करके अलंकार जो है वो भी यहां पर प्राप्त है कि गंगा का महत्व साध्य है और विष्णु पादोत्पत्ति ये उसके द्वारा हो रही है तो ये अनुमान जो है कि विष्णु के चरणों से उत्पन्न होने के कारण ही गंगा का महत्व बढ़ा है ये गंगा का महत्व क्यों है इसमें अनुमान लगाया गया कि विष्णु से जो जो भी वस्तु उत्पन्न होगी वह महत्वशाली होगी इसलिए गंगा का मात्र है ये अनुमान अलंकार माने जो लिंग परामर्श उसका नाम है अनुमान उस लिंग परामर्श के द्वारा किसी चिन्ह के द्वारा किसी वस्तु को स्थापित करना ये यहां पर प्रकट किया गया है कभी तो एकदम फीका पड़ गया बोले हाय कह रहे हैं स्थूल ही पंच दोष करो ये हमने पांच जो जो दोष दिखाए ये कहीं स्थूल मती से दोष लगाए हैं। सूक्ष्म विचार करने पर तो तुम्हारे काव्य में और भी बहुत सारे दोष ढूंढे जा सकते हैं ऐसा नहीं है अविचार कवित्व अविश्य पढ़े दोष बादे। बिना विचार किए धुआधार यदि कवित्व किया जाएगा तो ऐसे दोष कभी कभी आ जाते हैं ये विचार कर रहा है कि ऐसा सामान्य मनुष्य में ऐसा गुण नहीं दिखता है महाप्रभु कह रहे हैं अलंकार नहीं ही पढ़ ना ही, ही शास्त्राभ्यास के मन यही सब अर्थ तौरल प्रकाश मन में विचार कर रहा है वो दिग्विजय कभी दिग्विजय ही पंडित निमाई ने कभी अलंकार तो पढ़े नहीं ये तो व्याकरण के व्यक्ति रहे हैं व्याकरण शास्त्र पढ़ा है इन्होंने परंतु तो इतना सूक्ष्म विचार कैसे कर लिया रात्रि को घर पे गए और सरस्वती माँ का ध्यान किया और कहा हे सरस्वती माँ मैंने तेरी इतनी आराधना की परंतु तो आज तूने मुझे निमाई पंडित के आगे इतना जलील क्यों करा दिया इतना मेरा अपमानित मुझे क्यों कर दिया उस समय तत्वतः सरस्वती ने ही उस दिग्विजय पंडित से अशुद्ध श्लोक का उच्चारण कराया था और श्री निमाई पंडित के जितने भी अः सात के विद्यार्थी थे वे उन महापंड की बड़ी भारी निंदा कर रहे हैं श्री महाप्रभु बाद में निमाई पंडित उन्हें शास्त्रावर्ती पंडित की वंदना कर रहे हैं और कह रहे हैं शैशव चाचर चा, चा, चांचल्य कि ना लवे अमार बोल मैंने आपके साथ में जो वार्तालाप की ये तो बच्चे की चंचलता है हम तो बच्चे ऐसे ही उदम करते हैं हमारी चंचलता को आप अपने हृदय में कहीं लगा मतलब मन में दुख मत मान लेना हम तो आपके शिष्य के समान हैं इसलिए शिष्य के समान भी नहीं है हमारे अपराध को तो आप क्षमा करेंगे अभी आप अपने घर पधारो फिर मिलते हैं दुखी होकर के पंडित अपने घर पे गया और अपने घर पे जाकर के वो जिस समय कह रहा है सरस्वती जी से पूछ रहा है सरस्वती जी ने उस समय उस पंडित से यही कहा कि मैं मैंने जगत को जीतने के लिए तुझे बरदान दिया था परंतु अपने स्वामी को जीतने के लिए बरदान नहीं दिया तू नहीं जानता है निमाई पंडित मेरे भी स्वामी हैं। सरस्वती जी कह रही हैं, उस दिग्विजय पंडित से कि नमाई पंडित मेरे भी स्वामी हैं, इसलिए उनको तू नहीं जीत सकता है तू जो जीतेगा वो अन्य को जीत सकता है तो नमाई पंडित के सामने तो तू पराजित होगा ही होगा खबरदार नमाई पंडित के सामने अपने अपराध की क्षमा करा अपने अपराध जो गर्व किया है उसको क्षमा करा ऐसा कह करके सरस्वती स्वप्न तारे उपदेश साक्षात ईश्वर कौरी प्रभु के जागे तब वे दिग्विजयी पंडित वे अपने विनम्र होकर के आए और दिग्विजयी पंडित पंदे, ने उस समय श्री महाप्रभु उनके चरणों में वंदना की प्रातः आसि प्रभु पौधे लयल शरण प्रभु की शरण ली और प्रभु कृपा कैल तार खंडिल बंधन श्री प्रभु ने इनके ऊपर कृपा की और इनके बंधन को दूर किया है भाग्यवंत जो दिग्विजयी वह अपने दिग्विजय के द्वारा दिव्य होकर के भाग्यवान होकर के विराजमान हुआ ये श्री प्रभु की लीला इनका श्री वृंदावन दास ने वर्णन किया है ये कैशोर लीला के जो सूत्र हैं उनका निरूपण किया अब आगे वंदे सोहिरा भूते हम तम श्री चैतन्यम यहावना नाम यवना सुमनायंते कृष्ण नामक प्रजल्पता जिनकी कृपा से यवन गण भी श्री कृष्ण नाम का जब करते हुए शुद्ध हो जाते हैं उन श्री चैतन्य देवी की हम वंदना कर रहे यौवन प्रवेश अंगे अंग विभूषण दिव्य वस्त्र दिव्य बेश माल्य चंदन महाप्रभु के श्री अंग में यौवन का प्रवेश हुआ दिव्य वस्त्र दिव्य माल्य इनको धारण कर रहे विद्या का औदित्य महाप्रभु का उद्धत पना ये प्रकट हुआ और महाप्रभु एक बार तो विद्या की उद्धत में किसी को कुछ नहीं समझते हैं महाप्रभु के पढ़े हुए जो विद्यार्थी हैं वे भी पंडितों को पराजित कर देते हैं महाप्रभु को कभी कभी वायु व्याधि छले हईल प्रेम प्रकाश महाप्रभु के भीतर का जो प्रेम था श्री राधिका का कृष्ण के प्रेम आश्रय जाती प्रेम वो कभी कभी प्रकाशित हो जाता पढ़ाते पढ़ाते श्रीवन महाप्रभु वे उन्मत्त होकर के पुकारने लगे या कभी मूर्छित हो जाए एक तरह से महाप्रभु को मृगी जैसा संसार जी समझ रहा है जैसे महाप्रभु को मृगी का मृगी का रोग आ जाता उसी समय श्री प्रभु ने गया में गमन किया पिता जो है उनका अंतर्धान हो चुका है इसलिए अब काफी समय हो गया है श्रीमद महाप्रभु आप गया गमन कर रहे हैं प्रेम का प्रकाश हुआ पंद्रह में श्री महाप्रभु ने गया गमन किया और गया गमन करके वहां पर पिता का श्राद्ध कर रहे हैं श्राद्ध करने में ही वहां इनको श्री ईश्वरपुरी जी प्राप्त हुए पृथ्वी में सदुत तारे दिखाये ईश्वर शंख चक्र गला पद्म बेणुधार श्री ईश्वरपुरी उनके साथ में पधारे ईश्वरपुरी के साथ में मिलन हुआ महाप्रभु दीक्षा ग्रहण पधारे कर इनको भी प्रेम दान दिया श्री गदाधर का महाप्रभु ने उस समय पूजन किया और श्रीम महाप्रभु गया धाम में ही मूर्छित एक बार हो गए प्रेम का प्रकाशन हुआ और गया धाम में ही महाप्रभु मूर्छित हो गए और श्री गदाधर उनने भी श्री महाप्रभु का बड़ा स्वागत किया है महाप्रभु ने उस समय श्री ईश्वरपुरी जी उन ईश्वरपुरी जी से शिक्षा ग्रहण की और महाप्रभु जब आप वृंदावन में जाकर के आकाशवाणी होने पर लौट करके नवद्वीप ही आ गए नवद्वीप में विराजमान है श्रीवास के आंगन में आपने संकीर्तन प्रारंभ किया टे बसे प्रभु कहिला लश्वर्य प्रकाश श्री ऐश्वर्य का अपूर्व से श्रीवास पंडित के घर में श्रीमन महाप्रभु ने प्रकाशन किया श्री नित्यानंद प्रभु उस समय महाप्रभु का प्रेम प्रकाश हो चुका है यह सुनकर के नित्यानंद प्रभु आप श्री नवद्वीप में पधारे महाप्रभु कह रहे हैं कि नवद्वीप में कोई महापुरुष आए हैं उनको ढूंढो सब लोग जा रहे हैं श्रीवास पंडित सब लोग ढूंढने के लिए जा रहे हैं हरदास पंत कहीं भी कोई महापुरुष को नहीं पहचान पाए बोले आपके यहाँ पर कोई आए हैं क्या कोई आए हैं क्या ऐसा कोई भी नहीं आ किसी को भी नहीं पहचान पाए श्री नित्यान प्रभु श्री नंदनाचार्य के घर में आकर के छुप गए श्री नंदनाचार्य का घर बहुत बड़ा है कई आंगन का घर है तो वहां पर पीछे के आंगन में जाकर के ये छुप गए और कमरे में जाकर के बैठ गए सब कह रहे हैं नहीं महाराज हमें तो हमने पूरे नवद्वीप में खोज कर ली कहीं भी कोई नया व्यक्ति नहीं आया हुआ है बोले आया कैसे नहीं कोई ना कोई है मैं चलता हूं और मैंने देखा है कि स्वप्न में कि कोई ताल का ध्वज सुंदर जिसमें घोड़ेगढ़ हैं ऐसा ध्वज एक रथ खड़ा हुआ है और उसको श्री श्री आपने श्री श्रीनंदन आचार्य नंदन आचार्य के सामने के घर पर श्रीनंदन घर आचार्य उनके घर के सामने उस दिव्य रस को देखा और महाप्रभु धड़धड़ाते हुए कई आंगनों को पार करके जिस समय पहुंचे उस समय श्री नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु भाव में विभवल हैं और उसी समय महाप्रभु ने संकेत किया और श्रीनिवास में जैसे ही एक श्लोक पढ़ा बढ़ा पीड़म नटवर कर्ण वो कर्ण का आरम विभ्रतवास कर्ण अक्षम रंधान वेणो रधर सुधया पूरी वृंदारण्यप्राविशदी श्री नित्यान प्रभु इस श्लोक को सुनकर के एकदम जड़ हो गए हैं जल हो तो गए मूर्छित होकर के जो गिरे श्री महाप्रभु ने आगे बढ़कर के नित्यान प्रभु को तो हृदय से लगा लिया है हरी पहली बार श्री गौर नित्यानंद इन दोनों का मिलन हुआ है श्री दोनों प्रेम आलाप कर रहे हैं श्री नित्यानंद प्रभु ने मैं कैसे वृंदावन से नवद्वीप पहुंचा फिर अपनी पूरी कथा श्री महाप्रभु को सुनाई श्रीमद महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को ष्भुज स्वरूप का दर्शन कराया वहां जिसमें पृथ्वी सदभुजारे देखाएंगे ईश्वर शंख चक्र गदा पद्मार्ग वेणुधर शंख चक्र गदा पद्मार्ग धनुष और वेणु इनको धारण किए हुए विराजमान है ये शंख चक्र गदा पद्म चार और धनुष और वेणु ये छह सदुज स्वरूप इनको प्रभु को दिखाया फिर इसके बाद में चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और फिर चतुर्भुज रूप हिला तीन अंग बक्र जहां पर तीन अंग बक्र होकर के विराजमान हैं, ऐसे त्रिमंग होकर के दो वेणु जो हैं दो हाथ उनसे बेणु बजा रहे हैं और अन्य दो हाथों में शंख चक्र इनको धारण किए हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान है ऐसे सदुज महाप्रभु का श्रीमृत्यान प्रभु को दर्शन कर अद्भुत शुभ दो हाथ बेणु बजा रहे हैं दो हाथ जो है उनमें शंख और चक्र धारण कर रखे हैं और एक हाथ में शार्वधनुष और पद्म को लेकर के बिरा ऐसे स्वरूप जो है उनका दर्शन कराया है कहीं हलमूसर धनुष बाण और व्यू ये छह तो अलग अलग स्वरूप हैं शास्त्र में कहीं कहीं तो ये छु धारण कराए हैं माने शार्ग धनुष को धारण करके विराजमान है कहीं जो है वो धनुष वेणु और इनको धारण करके विराजमान है शार्ग धनुष कमल इनको धारण करके और कहीं जो है वो श्री धनुष वेणु इनके स्थान ये इनको धारण करके हलमूसर धनुष वेणु के अ... धनुष के स्थान धनुष वेणु और हलमू से इनको धारण करके भी बिराइ तो दुई हस्ते वेणु बजाय शंख चक्र दो वेणु से आप शंख चक्र को धारण किए हुए हैं और दो धनुष जो है दो हाथ उनसे वेणु बजाते हुए शिशोभित हो रहे हैं इस प्रकार प्रथमे षुज तारे देखे ईश्वर पहले षठभुज का दर्शन कराया शंख चक्र गा पद्म और पेणु इनको धारण किए हुए फिर दोबारा एक स्वरूप दिखाया चतुर्भुज है त्रिभंग ललित है दो हाथ से बेणु बजा रहे हैं शंख चक्र इनको ले रखे हैं और शार्ग और पद्म इनको अलग धारण कर रखे है कहीं क्रम बदल गया श्री चैतन भागवत में वर्णन किया गया कि धनुष वेणु इनके स्थान पर हलूस इनको धारण करके भी आप विराजमान अलग-अलग आवेश में ऐसा दर्शन हुआ। द्विज केवल वैशी बदन श्याम अंग पीत वस्त्र ब्रजेंद्र नंद नित्यान प्रभु ने देखा उस समय महाप्रभु द्विज होकर के वैशी वादन स्वरूप में राजमान है अद्भुत रूप से विराजमान ऐसे दर्शन करके सब उस समय महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं नित्यान प्रभु के साथ में उस समय अपूर्ण रूप से रास हुआ श्री नित्यान प्रभु इस समय आ चुके हैं श्री श्रीवास्तव पंडित से कपा माने श्रीनंदन आचार्य के भवन में मिलकर के महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को लेकर के उस समय श्रीवास पंडित उनके भवन में पधारे श्रीवास के आंगन में श्रीमद महाप्रभु ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया स्वरूप के दर्शन में कहीं हलमुसर हैं कहीं शार धनुष बाण इनको ग्रहण करके आप विराजमान है तो अलग अलग स्वरूप जो हैं वो अलग अलग स्वरूप इनका दर्शन शंख चक्र वैशी और हल मुसर इन स्वरूप का भी दर्शन कराया और शंक चक्र शंखचक्र गा पद्मेणुधार इन स्वरूप का भी कहीं दर्शन कराया दोनों स्वरूपों का दर्शन फिर बंशी वन होकर विराजमान हुए श्री नित्यानंद प्रभु वे पधारे हैं कल व्यास पूर्णिमा है और व्यास पूर्णिमा के दिन श्री नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजन किया जाएगा यह निर्णय हुआ तो नित्यानंद प्रभु ने उस समय महाप्रभु अपने भवन में पधारे नित्यानंद प्रभु वहीं श्रीवास पंडित उनके आंगन में आप विश्राम कर रहे हैं वहीं शयन कर रहे हैं रात्रि को नित्यानंद प्रभु को जाने क्या सुजान उनकी लीला भी जाने नित्यानंद प्रभु ने अपने ही दंड कमंडल इन दोनों को तोड़ दिया पंडित जैसे ही आकर के देखें नित्यान प्रभु का टूटा हुआ दंड देखा घबरा गए एकदम दौड़ करके महाप्रभु के पास में दौड़ करके आए महाप्रभु जल्दी से आए हैं जल्दी से कमंडल उनके टुकड़ों को दंड जो है उनके टुकड़ों को महाप्रभु ने अपने दुपट्टे में बांध लिया और गंगा स्नान करने के लिए गए और उस समय नित्यान प्रभु के दंड मंडल उनका विसर्जन श्री गंगा जी ने कर दिया बोले अब इनकी इन महापुरुष को दर्शन जरूरत नहीं है कृष्ण में स्वाभाविक रूप में ही चित्त लग रहा है श्री नित्यान प्रभु उनको लेकर के स्नान करके पधारे उस समय श्री नित्यान प्रभु का व्यास पूजन किया श्री नित्यान प्रभु का विशेष रूप से पूजन वहां पर किया श्रीवास पंडित कह रहे हैं घर में पंडित का घर है सब पूजा की सामग्री तो है केवल एक पूजा की पोथी नहीं है तो बगल वाले घर से कहीं लाइब्रेरी से उसको मांग करके ले आऊंगा उसके द्वारा फिर व्यास पूजन गुरु पूजन जो है वो गुरु पूजन को जाएगा तो व्यास पूजन उस समय आनंद गुरक्ष नित्यानंद प्रभु का महाप्रभु ने स्वयं किया अपूर्व रूप से संकीर्तन और उस समय उद्दाम संकीर्तन श्री नित्यानंद प्रभु के साथ में सब भक्तों का हुआ है आज तमें नित्यानंद गोसाई व्यास पूजन नित्यानंद बेश बूशल धारण और श्री नित्यानंद ने उस समय आवेश में मूशल धारण करते हुए श्री महाप्रभु ने नित्यानंद के आवेश में आकर के मूशल धारण करते हुए भी देखा महाप्रभु के हाथ में अपने आप मूशल प्रकट हो गया मूशल जो है वो मूशल श्री महाप्रभु के श्रेस्त्र में प्रकट हो गया है ऐसा देखा श्री शची मैया उन्होंने राम रामकृष्ण के रूप में ही दोनों भाइयों को देखा तबे शचि देखे रामकृष्ण दुई भाई राम रामकृष्ण के रूप में ही श्री दोनों भाइयों को निरंतर निरंतर देखा परम आनंदित होकर के विराजमान हो रहे हैं इन दिनाओ का श्री चैतन्य भागवत में खूब विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है यहां पर तो आधी आधी लाइन में केवल सूत्र मात्र दे रहे हैं तबे निस्ता प्रभु जगाई मधाई जगह एक दिन की लीला है जगाई मधाई उनका उद्धार किया उस नीला का पहले दिन की कथा प्रसंग में कुछ संकेत कर जगाई मधाई का उद्धार किया तबे सप्त प्रहर प्रभु छेला भावावेश तब श्री महाप्रभु में भावावेश एक दिन प्रकट हुआ और भावावेश में सप्तक भावावेश विराजमान रहा, सात प्रहर महाप्रभु श्री नारायण के आवेश में कहीं विराजमान हैं और एक एक को बुला करके कह रहे हैं कहा है वो आए मेरा पूजन करें वो कहा गया जल्दी से मेरा पूजन करने के लिए आए और उस समय श्री महाप्रभु सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं कहीं कृपा जो है वो किसी के ऊपर नहीं कर रहे श्री मैया अत्यंत अत्यंत आनंद हो रही हैं और श्री चैतन आनंद इन दोनों का अपने रूप से आदेश उस समय श्री मुरारी गुप्त उनको श्रीमद महाप्रभु ने वराह आवेश उनका भी दर्शन कराया वराह आवेश करके कभी श्रीमंद महाप्रभु ने शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी चावल लाए इनकी झोली में हाथ डाल करके चुरा करके महाप्रभु ने श्री शुक्लांबर उनके चावल को खाया है और अपूर्ण से आनंद हो रहे कांख में दबे हुए चावल संकीर्तन में उनको छीन करके जैसे सुदामा के चावल खाए ऐसे ही श्री शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी के भिक्षा के जो चावल हैं उनको चोरा करके श्रीमन महाप्रभु ने उस समय खाया श्री मुरारी गुप्त ऐसे आवेश में आ गए कि उन्होंने श्री महाप्रभु कंधे पे बैठा करके नृत्य किया जब सप्त प्रहरी आवेश हुआ उस समय श्री महाप्रभु मुकुंद जो हैं उनके ऊपर कृपा नहीं कर रहे बोले मुकुंद के ऊपर कृपा कब होगी महाप्रभु कह रहे हैं ना इसके ऊपर कृपा नहीं होगी ये सन्यासियों के बीच में जाता है तो ज्ञानी की बात करने लगता है योगियों के बीच में जाता है तो योग की बात करने लगता है भक्तों के बीच में आता है कहीं इसके ऊपर इसकी निष्ठा नहीं है इसके ऊपर मेरी कृपा नहीं होगी अभी नहीं होगी श्री पूछ रहे हैं मुकुंद बोल महरेज मेरे ऊपर कब कृपा होगी महाप्रभु कह रहे हैं सौ जन्म बात के रूप कृपा होगी और मुकुंद नाच रहे हैं कि होगी होगी होगी कह रहे हैं, हो गई कृपा बुला लो मुकुंद उसी समय श्री मुकुंद को बुला लिया और उनके ऊपर कृपा कर रहे कह रहे हमारे ये तो आपके सहपाठी हैं इनके ऊपर ही कृपा नहीं होगी परंतु महाप्रभु उनके ऊपर ही कृपा करते हुए विराजमान हो रहे तो ऐसे श्री महाप्रभु सब भक्तों के ऊपर अपूर्व कृपा करते हुए विराजमान हो रहे तो मुरारी भवने नाचिला आंग शुक्लाम बरे कैल तंदुल भक्षण हरे नाम श्लोक कैल अर्थ विवरण और श्रीमन महाप्रभु ने श्री हरे नाम श्लोका शुक्लामर ब्रह्मचारी उनके घर में तंदुल खा करके और फिर हरे नाम श्लोक जो हैं इन श्लोक का महाप्रभु ने इनकी व्याख्या की कि नास्तेव जत हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम ही क्यों जी तीन बार हरे नाम क्यों ले रहे हो नाम इतना मीठा है कि एक बार लेने से पेट नहीं भरता इससे अपने आप तीन बार नाम निकल फिर एव शब्द क्यों दिया बोले एव शब्द शब्द दिया यह न्याय से। जैसे खंबा खूटा गाड़ने के लिए खूंटे को गाड़ा जाता है फिर हिलाया जाता है फिर उसको दोबारा उसमें चोट लगाई जाती है फिर हिलाया जाता है तो हिला हिला करके जैसे पक्का खूंटा गाड़ा जाता है ऐसे ही हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम एव और केवल ये शब्दों का प्रयोग किया गया है कलयुग में कोई अन्य साधन नहीं है नहीं है नहीं है या त्रवाचा भर करके भी निरूपण किया गया तो डाढ़ लागे हरे नाम उक्ति तीन बार हरे नाम हरे नाम हरे नाम ये तीन बार जो कहा वो दृढ़ता के लिए कहा गया जड़लोक बुझाई थे पुनः एव का जो मूर्ख लोग हैं उनको विश्वास उत्पन्न करने के लिए एव शब्द का प्रयोग किया गया फिर केवल शब्द जो है वो निश्चय करने के लिए कि ज्ञान तप कर्म इन सबका निवारण करने के लिए केवल शब्द का भी प्रयोग किया गया और व्यति मुख से इसी बात को प्रस्तुत करने के लिए फिर नहीं नहीं नहीं ये तीन बार किया गया इस प्रकार चार बार एक बात को तीन बार अन्वय मुख से और एक बार व्यतिरिक मुख से ऐसे चार बार श्री हरिनाम की अपूर्व महिमा का गायन किया गया है क्या सुनवाज गैय है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम इतना मीठा है कि पुनः पुनः नाम जो वहां पर आ रहा है और इसके अतिरिक्त तो कोई दूसरा साधन नहीं है नहीं है नहीं है ये व्यतिरिक्त में पहले अंदर मुख्य हरि का नाम हरि का नाम हरि और फिर एव कहकर के जो मूर्ख हैं उनको एव शब्द के द्वारा दृढ़ता स्थापित की और फिर केवलम शब्द के द्वारा तो पुनः पुनः निश्चय स्थूणा खनन न्याय से निश्चय करके दिखाया कि ज्ञान योग ये भी कोई नहीं है नहीं श्री हरे नाम अत्यंत, अत्यंत। कृपालु होकर के विराजमान अब नाम की माला को साधु को ग्रहण करना चाहिए जैसे एक पतिव्रता अपने गले में पहने हुए मंगलसूत्र में तीन कटोरी उनके पदक के साथ में वह अपने गले में वह मंगल सूत्र पहनती है ऐसे ही तीन विशेषणों के साथ में श्री हरि नाम को ग्रहण करें कौन कौन से तीन विशेषण हैं बड़ा दप सुनिचे सहिष्णुना अमानना मान देनो कीर्तनीय सदा हरि श्री हरि ही सदा सदा कीर्तनीय है सदा कहने का मतलब है सब पात्र सब काल, सब देश कहां तक व्याख्या करोगे सब पात्र असुर मनुष्यों, पशुओं, हो पशु हाथी हो कृष्ण नाम का उच्चारण सब करेंगे चाहे प्रहलाद हो चाहे गजेंद्र हो चाहे गणिका बिश्या हो सब हरि नाम का उच्चारण करेंगे सर्व पात्र सर्व देश कौन सा देश ऐसा है जहां भगवत भक्ति और नाम नहीं है श्री पंचम स्कंध में निरूपण किया गया जितने भी खंड जितने भी द्वीप सातों द्वीप सातों नौ खंड प्रकृति के प्रत्येक आवरण चतुर्दश भुवन सब जगह श्री भगवत भक्ति विराजमान है और हर नाम की महिमा सब जगह है। जहां भी पूजा की जाएगी ठाकुर सब जगह है विराजमान ब्रह्मा जी के लोग में भी वे कहीं विराजमान है कृपालु होकर के ज्ञान का उपदेश देने वाले होकर के पुरुष होकर के तो सब जगह श्री भगवान विराजमान है तो सब स्थान और सब काल कौन सा ऐसा काल है जिसमें भगवान का नाम कल्याण करने वाला नहीं आजामिल को मृत्यु के काल में भक्ति की प्राप्ति हो गई नलकुवर मणग्री को मृत्यु के बाद पुनर्जन्म में भगवत भक्ति की प्राप्ति हो गई प्रहलाद को गर्भ के भीतर भक्ति की प्राप्ति हो गई श्री ध्रुव को बाल्य अवस्था में भक्ति नाम की प्राप्ति हो गई श्री आदि भरत आदि को युवावस्था में भगवत भक्ति का उदय हो गया अम्बरीश शादी को युवावस्था में भक्ति की प्राप्ति हो गई वृद्धावस्था में अनेक अनेक गाय प्रभृति जो राजा हैं उनको भगवत भक्ति की प्राप्ति हुई तो सब काल कीर्तनीय सदा हरी सदा शब्द की व्याख्या करने के लिए बैठेंगे तो एक एक दृष्टांत देते जाओ उनका कोई पार नहीं सब पात्र सब काल और सब स्थान सर्वत्र सर्वत्र श्री हरि ही की होकर विराज परंतु यदि प्रकार की रहनी को अपना करके अपनाया जाएगा तो श्री अत्यंत अत्यंत कृपा करेंगे तृणाद्य सुनिशे तिनके से भी अधिक विनम्रता धारण करके तिन का भी एक बार दब जाएगा फिर से सिर उठा लेगा पांत यहां परम विनम्र होकर ही हर नाम का आश्रय ग्रहण किया जाए तरह वृक्ष सहिष्णु है परंतु वृक्ष भी कहीं मार्ग रोकने के लिए तैयार हो जाएगा परंतु यहां वृक्ष की भी अपेक्षा सहिष्णु होकर के अधिक विराजमान हो और अमानना मान देना स्वयं सारे गुणों से युक्त हैं परम परम आदरणीय है परंतु तो अपने आदर का तो अवहेलना करना अपने आदर को तो टालना और किसी में तनिक सा भक्ति का गुण है उसको आदर प्रदान तो करना तो ये तीन प्रकार की यदि रहनी धारण की जाए तो कीर्तनीय है सदा हरी श्रीहरि सदा सदा कीर्तनीय होकर के ही विराजमान है इसीलिए ऊर्द बाहु परिपही सुन सर्वलोग नाम सूत्र गांठी पर कंठे श्लोक बोले ऊंची भुजा करके सबको सुनाते हुए घोषणा पूर्वक कह रहा हूं कि नाम इनके इस मंगल सूत्र को गांठी पर कंठे ए श्लोक ये गांठ से युक्त होकर के नाम सूत्र में ये तीन जो गुण हैं इनको गाठ करके अपने हृदय में इनको धारण करो यदि इन तीन वस्तुओं के साथ में नाम लिया गया तो नाम जल्दी से प्रेम प्रदान प्रदान कर देंगे और ये तीन वस्तुएं नहीं है फिर नाम लिया गया तो नाम की कृपा प्राप्त होने में कुछ देर हो सकती है सुनिशेल परम विनम्रता वृक्ष की तरह से भी कष्ट होने पर भी उनको सहन करना और स्वयं गुणवान होने पर भी अपने गुणों का ध्यान न करना और दूसरे के गुणों की प्रशंसा करना दूसरों की कृपा को चाहना इस प्रकार श्री हरि सभी और आदरणीय हो करके विराजमान हैं। श्रीमन महाप्रभु ने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर पर इस प्रकार श्री हरि नाम की महिमा का गायन किया एक बार हरे कृष्ण मंत्र का उपदेश श्री मिश्र जी को दिया पूर्व बंगाल में फिर यहां श्री श्री उनके उनके जो सुदामा के स्वरूप और उनके हाथ से उनकी झोली में जो चावल थे उनको करके खाया और वहां पर हर नाम उनकी महिमा का स्वयं ने गायन किया हरे कृष्ण मंत्र उनकी महिमा का और हर नाम की जो महिमा है उन हर नाम की महिमा का गायन किया तब प्रभु श्रीवासे ग्रहे श्रीवास तब श्री श्रीवास के घर में प्रभु निरंतर नृत्य करते हुए विराजमान हैं रात्रि में संकट संकीर्तन कर रहे कवाट दिया कीर्तन करे परम आवेश कवाट लेकर के परम आवेश में कीर्तन कर रहे हैं पाखंडी हासीते आयिषे ना पाए प्रवेश पाखंडी लोग आते हैं महाप्रभु के हंसी उड़ाते हैं पान तो प्रवेश भीतर नहीं करने देते हैं महाप्रभु ने केवल बंद करके श्री श्रीवास ग्रह आंगन में कीर्तन प्रारंभ किया महाप्रभु के कीर्तन को सुन करके बाहर स्थित होकर के ये ईर्षा के जो वहां के ब्राह्मण हैं नवद्वीप के अन्य लोग वे ईर्षा में जले कुल्हे मर रहे हैं और ये श्रीवास को बदनाम करना चाहते हैं अनेक प्रकार की युक्ति से एक दिन एक ब्राह्मण है जाति का ब्राह्मण है नाम है चापाल गोपाल पाखंडियों में प्रधान है बहुत दुर्मुख है गाली गलोच करने में भी बहुत बाचाल है तो एक दिन विप्रनाम चापाल गोपाल पाखंडी प्रधान से ही दुर्मुख बाचाल ये भवानी पूजा की जितनी भी सामग्री है वो लेकर के आया शाक्त विधान के अनुसार जैसे पूजा की जाती है उस सामग्री को लाकर के रात्रि के समय श्रीवास पंडित इनके द्वार पर स्थान को लीप कल के लाल खड़िया से गेरु से लीप करके वहां पर देवी पूजन जैसे किया हो वैसे सारे सामग्री को लगा दिया इसने जवा के फूल हल्दी सिंदूर लाल चंदन चावल इन सब को वहां पर रख दिया पास में ही शराब की मध्य की एक हरिया रख दी है और रख के चला गया प्रातः काल श्रीवास जब उठे उन्होंने देखा श्रीवास के पड़ोस के लोग ये आए और सब कह रहे हैं ये चापाल गोपाल उस समय आसपास के पड़ोस को इकट्ठा करके आ गया और कह रहा है कि हे ब्राह्मणों, देखो देखो ये रात्रि के दिन रात्रि के समय भवानी पूजा करता है ऐसा जब उसने दिखाया तब शिष्ट लोग बोले हाय हाय ऐसा नहीं हो सकता है कभी भी श्री श्रीवास पंडित जो परम वैष्णव हैं वे ऐसा नहीं कर सकते हैं श्रीवास पंडित तो वैसे भी श्रीनारस के स्वरूप हैं है ऐसा वे नहीं कर सकते हैं किसी दुराचारी ने ही ये कर्म किया है श्री श्री ने वहां पर सारी सामग्री मेहतर जो है उनको बुला करके उनसे हटवाई स्थान जो है उसको जल गोबर से धुलवाया है लिपाया है स्वच्छ करवाया तीन दिन का यह अपराध करने पर चापाल गोपाल की दशा हुई तीन दिन में ही उसके सारे शरीर में कोर हो गया और असह्य बेदा वेदना उसने वो तड़फ रहा है गंगा तट पर कहीं एक दिन पड़ा रहे एक दिन श्री महाप्रभु नित्य स्नान करने के लिए आए ये महाप्रभु को देख करके दूर से ही प्रणाम करते हुए कह रहा है कि ग्राम संबंध आमी मातुल भागिना मुई कुछ व्याकुल बोले अरे भानजे ग्राम के संबंध से मैं तुम्हारा मामा होता हूं गांव के रिश्ते से अरे भानजे मुझे इतना बड़ा कुष्ठ हो गया है मैं व्याकुल हो रहा हूं तुमने जगत का उद्धार करने के लिए अवतार धारण किया है मुझ कोढ़ी का भी उद्धार करो श्रीमन महाप्रभु उस समय एकदम क्रोधित हो गए बोले अरे पापी तू मेरे भक्तों से द्वेश करता है तेने मेरे श्रीवास पंडित उनके ऊपर आरोप लगाया ये उचित नहीं है मैं तेरा उद्धार नहीं करूंगा नहीं करूंगा जा जन्म जन्म तक तुझे ये ही कीड़े काटे ऐसा ही मैं तुझे उल्टा सांप दूंगा तू श्रीवास भवानी पूजन करते हैं ये आरोप लगाया श्रीवास शाखते हैं शक्ति पूजा करते हैं कोटि जन्म तक तू रौरद नरक में पड़ेगा पाखंडियों का संहार करने के लिए मेरा अवतार हुआ है ऐसा कहकर के महाप्रभु उसका त्याग करके चले गए तथा होते ये कुलिया ग्रामते ते ये दुख भोगता रहा दुख भोगता रहा प्राण छूटे नहीं है महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण कर लिया चल चले गए जिस समय वृंदावन जाते समय में आए, तब ये चापाल गोपाल फिर महाप्रभु की शरण आया उसके बाद में करीब सात आठ वर्ष बाद ये कष्ट पाता रहा फिर महाप्रभु की शरण में आया महाप्रभु ने उसे उस समय दयालु रूप में उपदेश दिया कि श्रीवास पंडित स्थाने स्थान अपराध कि तूने श्रीवास पंडित का अपराध किया है आठ नौ वर्ष से तू ये कष्ट भोग रहा है यदि तुम श्रीवास पंडित के पास में जाओ और श्रीवास पंडित से क्षमा प्रार्थना कराओ यदि वे कृपा करेंगे तो तुम्हारे इन पाप का मोचन हो जाएगा ऐसा फिर दोबारा मत करना किसी वैष्णव का अपराध वैष्णव के ऊपर आरोप लगे ऐसा कार्य मत करना ऐसा कार्य करेगा जो वैष्णव के ऊपर वैष्णव के ऊपर दोष का आरोपण करता है उसे कोढ़ी बनना पड़ता है तबे विप्र लैला आश श्रीवास चरण उस समय इस चापाल गोपाल ने एक दिन श्रीवास जो है उनके चरणों को ग्रहण कर दिया और कह रहे हैं श्रीवास पंडित मेरे पाप का मोचन करो मेरे पाप का मोचन करो कृपा करके मुझे अपना चरणामृत प्रदान करो तो तब मेरे पाप का मोचन होगा और श्री परम भागवत श्री श्रीवास पंडित उनके चरणामृत को इसने लिया और चरणामृत लेते ही इसका शरीर स्वर्ण सदी का चमकीला हो गया परम परम सुंदर इसका शरीर हो गया शरीर का जितना भी रोग है वो सब दूर हो गया है सब पाप दूर हो गए श्रीवास के चरणों का आश्रय ग्रहण कर दिया आर एक बेप्र आयल कीर्तन देखिते, द्वारे कपाट नापायल भीतर अभी एक या वर्णन कर रहे हैं कि एक दिन की बात है एक ब्राह्मण कीर्तन देखने के लिए आया पंत महाप्रभु दरवाजा बंद करके कीर्तन करते हैं ये भीतर घुस नहीं सका बड़ा दुख हो रहा है कह रहा है कि मुझे भी कीर्तन में सम्मिलित कर लो मैं भी भीतर आऊंगा भीतर आऊंगा फिर गेला घर विप्र मन दुख पाया पंत के बाद नहीं खोले ब्राह्मण घर से वापस घर लौट गया आर्जन प्रभुरे कहे गंगाए लाख पाया एक दिन श्री महाप्रभु दूसरे दिन जब गंगाजी स्नान करने के लिए जा रहे थे महाप्रभु को देख करके ये महाराष्ट्री ब्राह्मण बड़ा दुखी था क्रोध कर रहा था महाप्रभु के ऊपर अक्रोध करके दुखी होकर के ये शाप देता हुआ महाप्रभु को बोला हार है कर। महाप्रभु को शाप देता हुआ कह रहा है कि सापे वो तुम्हारे मुई पाया छीन मना दुख मैंने इतना दुख पाया है अरे नमाई मैं तुझे शाप दूंगा ऐसा कह करके इसने अपने जनों को अपने हाथ में लिया और जनों को तोड़ते हुए पैता छान दिया अपना पैता जो है यज्ञ पवित्र उसको तोड़ करके सापे प्रचंड दुर्मुख प्रचंड दुर्मुख इसने नि को शाप दिया कि संसार सुख तुम विनाश अरे निमाई तुम्हारा गृहस्थी नाश हो जाए तुम्हारा संसार सुख नष्ट हो जाए साप सुनी प्रभुर होइल उल्लास श्रीम महाप्रभु जब ये साप को सुनते हैं इस महाराष्ट्र ब्राह्मण का चित्त में बड़ा उल्लास प्राप्त करते हैं और कह रहे हैं अरे ब्राह्मण तूने बड़ी भारी कृपा की मेरे संसार बंधन को तूने तू ने छोड़ा दी। दो दो दो दो दो दो दो शाप सुन प्रभु चित्ते हेल उल्लास प्रभुर शाप वार्ता यही सुने श्रद्धावान प्रभु की शाप वार्ता को जो श्रद्धा युक्त होकर के श्रवण करेंगे उनको ब्रम ब्रह्मश्राप भी लगा हो उससे भी उनका उद्धार हो जाएगा गौर हरी बोध ये श्रीमद महाप्रभु की अपूर्व ये श्रवण की लीला उसका निरूपण किया मुकुंद दत्त कैल दंड प्रसाद श्री महाप्रभु ने मुकुंद दत्त इनके इनको भी दंड का प्रसाद दिया और प्रसाद देकर के श्री मुकुंद रत्त जो हैं उन को उनके ऊपर खंडल तहार चित्त सब अवसाद उनके चित्त के जितने भी अवसाद हैं उन अवसाद को दूर किया ये वही लीला है माने महाप्रभु सप्त प्रहरिया आवेश में विराजमान हैं एक एक ऊपर कृपा कर रहे हैं मुकुंद रत्त भी बात देख रहे हैं कि मेरा नाम भी बोला जाएगा मैं भी महाप्रभु की पूजन करूंगा परंतु तो, महाप्रभु इनका नाम नहीं ले रहे हैं अंत में मुकुंद ने प्रार्थना करवाई कि मेरे ऊपर कृपा कब होगी महाप्रभु कह रहे हैं नहीं होगी तेरे ऊपर कृपा ज्ञानियों में जाता है ज्ञानियों की बात करने लगता है योगियों में जाकर तो योगियों की बात करता है तेरे ऊपर कृपा नहीं होगी बोले कब कृपा होगी बोले सौ जन्म के बाद में होगी महाप्रभु कृपा करेंगे भले सौ जन्म के बाद न करें इस अभिलाषा में इस आशा में श्री मुकुंद रत्न नाचने लगे कि होगी होगी होगी कृपा होगी मेरे ऊपर महाप्रभु ने कह दिया है इसे सौ जन्म भोगने के लिए तैयार हूं महाप्रभु बोले बुला लो बुला लो मुकुंद दत्त को हो गए सौजन्म पूरे इतने में और तुरंत कृपा कर फिर आचार्य गोसाई प्रभु करे गुरु भक्ति हाते आचार्य बड़ हो दुखमति श्री अद्वैत आचार्य उनके एक लीला का वर्णन कर रहे हैं श्री महाप्रभु आचार्य अद्वैत आचार्य इनके प्रति बड़ा आदर रखते हैं बड़े हैं लगभग बावन वर्ष बड़े हैं महाप्रभु से श्री अद्वैत आचार्य अत्यंत बड़े बूढ़े व्यक्ति है तो महाप्रभु इनके प्रति गुरु भक्ति करते हैं अत्यंत आदर करते हैं और श्री अद्वैत आचार्य चाह रहे हैं कि महाप्रभु मेरा शासन करें पर तो शासन करने को प्रश्न ही नहीं है महाप्रभु तो इनको इतने बड़े बूढ़े हैं इसलिए इनको आदर करते हैं तो एक दिन श्री अद्वैत आचार्य ने एक खेल खेल खेला और वहां जब योग वासिष्ठ का व्याख्यान करने के लिए जब बैठे भागवत की कथा होती है इनके यहाँ पर और शास्त्र चर्चा होती है अद्विताचार्य के यहाँ पर नित्य सत्संग होता है श्री महाप्रभु भी वहां कभी कभी चले जाते हैं और महाप्रभु के सामने श्री अद्विताचार्य ने मोक्ष की महिमा का वर्णन किया और कहा भक्ति तो मोक्ष का प्राप्त कराने का एक ऐसे ही छोटा मोटा साधन है मुख्यतः ज्ञान की प्राप्ति भी विवेक के द्वारा होती है भक्ति गौण साधन है और भक्ति की तो हीनता दिखा रहे हैं और ज्ञान और योग और विवेक की संसद विवेक उस संसद विवेक की महिमा का गायन कर रहे हैं और ज्ञान और मोक्ष की महिमा का गायन कर रहे हैं महाप्रभु सुनते सुनते आवेश में आगे और आवेश में आकर के श्री अद्वैताचार्य उनको धरती में पटक करके छाती के ऊपर चढ़ गए और अद्विताचार्य के मुक्के ऊपर छाती के ऊपर मुक्का पे मुक्का मार रहे हैं बोल भक्ति है है कि ज्ञान बड़ा अरे मारपीट हो गई भयंकर और अद्वैताचार्य बोले नहीं ज्ञान बड़ा है फिर मुक्का लग पड़े बोले नहीं बोल भक्ति बढ़ी है जान बुझ करके ऐसे श्री अद्वैताचारी अद्वैताचार्य ने श्रीमत महाप्रभु के दंड को स्वीकार किया और फिर चरणों में कह रहे हैं बोल भक्ति के बिना तो कोई चीज है ही नहीं बोले फिर ये इतनी बड़ाई को कर रहे थे बोले मुक्का खाने के लिए तुम्हारे तो चाटा खाने के इतनी बड़ाई कर रहे ऐसे श्री आचार्य गोसाई प्रभु करे गुरु भक्ति तहाते आचार्य बुख मती श्री आचार्य अत्यंत दुखमती हो रहे हैं भंगी कौर ज्ञान मार्ग कौरिल जब आचार्य ने भंगे मां से भक्ति की महिमा का गायन किया क्रोधावेश प्रभु तारे कई अवजान उस समय क्रोधावेश में श्री प्रभु ने इनका अवज्ञा किया और आचार्य अत्यंत अत्यंत आनंदित हुए इधर श्री मुरारी गुप्त वे श्री राम गुणगान का श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद महाप्रभु ने इनके मुरारीगुप्त हनुमान जी के अवतार हैं तो श्री मुरादी गुप्त वे राम गुणगान को सुनकर के जब विफल हो रहे हैं राम भक्त महाप्रभु के परिक्रम में कोई राम भक्त हैं कोई श्री नारायण के भक्त हैं कोई शिवजी के भी भक्त हैं अद्वैताचार्य नारायण के भक्त होकर के या शिवजी के भक्त होकर के भी विराजमान है श्री मुरारीगुप्त रामचंद्र जी के भक्त हैं वेंकट भट्ट ये नारायण के भक्त हैं तो अलग अलग श्री श्रीवास नारायण भक्तों होकर भट भक्त होकर के विराजमान हैं सारे प्रकार सब विराजमान है महाप्रभु के परंतु महाप्रभु में ये ऐसे चांद कलाप उनसे कृष्णस्त भगवान स्वयं महाप्रभु में सबकी परम परम भक्ति है अवतारी के भीतर सब अवतार विराजमान तो मुरारी के मत्सक के ऊपर श्री महाप्रभु ने उस समय रामदास ये लिख दिया मस्तक के ऊपर रामदास लिख दिया भक्तगण भी अपनी निष्ठा को प्रकट करने के लिए मस्तक के ऊपर अपने इष्ट का नाम लिखते हैं राधे श्याम ये नाम मुद्रा जो है उनको उत्तमांग के ऊपर धारण करते हैं तो ललाटे लिखिल रामदास नाम श्रीमन महाप्रभु ने श्रीधर जो है उनके लो पात्र में भोजन किए एक दिन महाप्रभु नगर कीर्तन करके जाएं श्रीधर यह खोला बेचा है माने शाक लाए और शाक को बेच करके जो कुछ थोड़ा सा बचे उससे ही अपनी आजीपा चलाएं शाक कहीं से लाए शाक को बेच करके और उसमें अपना काम शाकपात से अपना काम चलाए और महाप्रभु नित्य इनके घर पे आए और इनके घर पर आकर के कीर्तन करते हुए ऊधम करें और इनके घर पे जा ये देख वो देख उस हाड़ी में हाथ डाल उस आल केवाड़ी को आले को टटोल उस स्थान को टटोल और जो मिले उसे खा जाए एक दिन आए श्री श्रीधर खोला बेचा वे जोर जोर से पुकार रहे हैं अरे कोई रक्षा करो ये लुटेरा फिर आ गया मेरे घर को लूटने के लिए गरीब शाक बेच करके जो मिलता है उससे मैं अपना काम चलाता हूं और ये आकर के जबरदस्ती मुझसे शाक के बहाने कम तो पैसा देता है कभी बिना पैसे ये चीज तो लूंगा इसके साथ में ये ऑल देना पड़ेगा वो तो मुफ्त में और डालो और डालो और डालो कम तोड़ रहे हो कम तोड़ रहे हो कम दे रहे हो ऐसा कहकर के ये थोरे में दुगना दुगना शाख नित्य ले जाता है वैसे ही कम पैसा देता है और घर में आकर के लूट पाट और करता है ऊपर से तो हल्ला और भीतर से बड़ा उल्लास बड़े पसंद हो रहे श्री महाप्रभु गए एक दिन इनके घर में कुछ नहीं मिला खाने के लिए गरीब हैं सारे घर को टटोलाए जब कुछ नहीं मिला तो आंगन में एक फूटी हड़िया और उसके पास में एक लोहे का पात्र टीन का डब्बा रखा हुआ है महाप्रभु ने उसी हड़िया में उस लोहे पात्र से जल लिया और ये कह रहे हैं हैं लोह पात्र से जल नहीं पीते हैं ये मेरे जल को मत घर में एक जल बचा है उसको भी नहीं छोड़ेगा क्या अरे उधने ऐसा मत कर मत कर और ये महाप्रभु उस समय लोह पात्र में लोहे के बर्तन से इनके घर की फूटी हड़िया के जल को महाप्रभु पी लें और कह रहे हैं कि प्रार्थे वैष्णव अन्यम तदभावे जलम पिबे वैष्णव के घर में जाकर के वैष्णव से मांग करके प्रसाद मांगना चाहिए वैष्णव के अन्न को ग्रहण करना चाहिए नहीं मिले तो जल ही पान कर लेना चाहिए तद अभाव जलम पे वे आज हे श्रीधर बत श्रीधर महाराज की हे श्रीधर तुम्हारे घर के इस जल का पान करके आज में कृतकृत हुआ मेरे हृदय में भक्ति का उदय हुआ ऐसे खोला उनको प्रेम का दान करते हुए श्री महाप्रभु विराजमान हो रहे हरदास ठाकुर कौरिल प्रसाद आचार्य स्थान माता खंडिल अपराध श्री हरदास ठाकुर उनके ऊपर श्रीमद महाप्रभु ने अपूर्व कृपा की और श्री हरदास ठाकुर से कह रहे हैं एक दिन हरदास ठाकुर को श्रीमद महाप्रभु ने अपने घर पर बुलाया और कह रहे हैं वो श्री हरदास तुमने तुम्हारे ऊपर यो उन्होंने कितना प्रहार किया था बाईस बजारों में तुम्हारे ऊपर जो चोट की गई वो तुम्हारे ऊपर चोट नहीं की वो सभी चोट मेरे ऊपर है विश्वास नहीं हो तो देखो ऐसा कहकर के, के अप आपने अपना उत्तरी दिखा करके जो दिखाया श्री महाप्रभु के पीठ के ऊपर के चिन्ह उस समय हरदास को दिखे श्री हरदास अपूर्व रूप से आनंदित हो रहे हैं कह रहे हैं धन्य धन्य तुमने जो बैठ है उनके चिन्हों को भी खाया और तुमने उनका मंगल चाहा जो तुम्हारे ऊपर यवन प्रहार कर रहे थे उनका तुमने अपमान नहीं किया श्री हरदास एकदम रोने लगे हैं श्री महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे कर रहे हैं कि महाराजी मैं एक वरदान मानता हूं बोले क्या बोले वैष्णवों के घर के द्वाद का मुझे कुत्ता बना जिससे बैष्णव का प्रसाद मुझे प्राप्त कुत्ते को टुकड़ा डाला जाता है, वैष्णव का प्रसाद मैं प्राप्त कर सकूं। ऐसी प्रार्थना करते हुए श्री हरदास इतनी दीप दीनता धारण करके विराजमान जिनका नाम परम पर पावन हो करके विराजमान श्री महाप्रभु को श्री हरिदास ने छोड़ा नहीं महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो ये भी श्री नवद्वीप से ये नीलाचल पहुंचे जगन्नाथपुरी रहे और श्रीमद महाप्रभु ने इनका अपने हाथ से इनको समाधि प्रदान की इनका जो उत्सव है वो उत्सव अंतिम उत्सव वो अपूर्व से किया है जन्म जन्म ये इनका स्वरूप होकर के विराजमान तो हरदास ठाकुर कलिल प्रसाद आचार्य स्थाने मातार खंडिल अपराध श्री शचीमा उनको प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है श्री महाप्रभु ने शचीमा के अपराध को दूर करवाया बोले मां तुम्हारे हृदय में जो बात्सल्य प्रेम के कारण गुरुदेव के प्रति अपराध है उस अपराध की भावना का तुम खंडन करो शचीमा के हृदय में प्रेम उदय नहीं हो रहा है सबको प्रेम दान कर रहे हैं शची उनको प्रेम की प्राप्ति नहीं हो रही है एक दिन शची बोली कि नमाई तू सबको प्रेम दान कर रहा है मुझे कृष्ण प्रेम कम मिलेगा बोले मां तुम्हारे हृदय में तुम्हारे गुरु श्री अद्वैताचार्य उनके प्रति ईर्षा की भावना है कि इस डोकरे के मन में मनी मन में तुम ये कहती हो कि इस डोकरे के प्रभाव के कारण डोकरा के प्रभाव के कारण हाय मेरा बड़ा बेटा वो भी सन्यासी हो गया और इसके सत्संग के कारण ही साथ में रहने के कारण मेरा निमाई भी कहीं घर में उसका मन नहीं लगता है तो गुरु अपराध के कारण तुमको कृपा की प्राप्ति नहीं हो रही है श्री अद्वैताचार्य उनके चरणों में जाकर के अपने अपराध की क्षमा प्रार्थना करो तुम्हारे हृदय में प्रेम का उदय हो जाएगा प्रेम का उदय शची माने जैसे ही अद्वैताचार्य की वंदना की और हृदय में जो भाव था कि जब जब भी इसने देखा पहले मेरी आठ संतानें आठ लड़कियां उत्पन्न हुई सारी कन्याएं मर गई गर्भश्राव हो गया जैसे तैसे श्वम भर का जन्म विश्वरूप का जन्म हुआ विश्वरूप बंद में चले गए इसी अद्वैताचारी के कारण और इन्हीं अद्विताचारी के साथ में ये निमाई भी अब बराबर रहता है कहीं ये मेरे संन्यासी नहीं बना था तो ये जो बासल है एक माँ का हृदय अद्भुत होता है तो माँ का जो सहज प्रेम था उस कारण श्री अपराध जो था उसके कारण प्रेम उदय नहीं हो रहा था श्री माता खंडायल अपराध भक्तों के सामने प्रभु की महिमा नामवाद जो है उनको सुना और ये श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि कि नाम में कभी भी अर्थवाद मत मत करना बाद मत करना कि ये कहीं बढ़ा चढ़ा करके वर्णना की वर्णना की गई ऐसा कहते हुए महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए गए और वहां श्री गंगा जी की महिमा का गायन ते हुए विराजमान है एक दिन श्री महाप्रभु आनंदपूर्वक भक्तों के साथ में कीर्तन कर रहे हैं श्रम बैठे एक आम की गुठली महाप्रभु के हाथ में आ गई महाप्रभु ने यू ही खोते खोते उस गुठली से ही नए धरती खोद करके उस गुठली को आंगन में रोप श्री अद्वीत अक्षा के श्री श्रीवास पंडित के आंगन में उसको रोप दिया और उसी वृक्ष वो उत्पन्न हो गया है। एक दिन श्री महाप्रभु श्रीवास को आदेश दिया कि बृहत शास्त्र नाम इनका स्तोत्र पढ़ो और श्री विष्णु शास्त्र नाम का जिसे मैं पाठ कर रहे हैं उस समय पढ़ते पढ़ते आयल स्तवे नृसि नाम निसिंघ नाम आते ही महाप्रभु में श्री निसिंह अवतार वह प्रकट हो गया है श्रीवास वे दुखी होकर के कह रहे हैं कह रहे हैं कि श्रीवास मुझे देख करके बहुत सारे लोग भयभीत होते हैं ये मेरा अपराध हो गया है इनके अपराध का क्षय कैसा होगा बोल मारे आपके नाम लेने से श्रीवास बोले आपके नाम लेने से जितने भी अपराध हैं उन सबों का क्षय हो जाता है इसलिए जितने भी संकीर्तन किए जाते हैं कोई भी कार्य किया जाता है पीछे मो ये नितायौर बोल हरिबोल बोल करने पर निताय गौर मो करने पर जितने भी अपराध हैं उन अपराध की निवृत्ति हो जाती है श्री माई उनके पास में एक सं एक ज्योतिषी आया तो समाप्त कर रहे हैं काफी समय हो गया परंतु इस खंड जो है उस खंड की माने अध्याय की समाप्त करनी है तो परिच्छेद की अभी संक्षेप तो श्री सन्यासी उससे महाप्रभु हंसी हंसी में कहने लगे जा मेरा भी पूर्वजन बता दो अब तो वो सन्यासी तो जो ज्योति था वो तो वास्तव में ज्योत था बहुत बड़ा जोशी अब वो जैसे समाधि में बैठे बोले हैं हमाई पहले क्या तुम कभी बामन हुए फिर फिर ध्यान करे, कहे निमाई, ऐसा लगता है पहले तुम कभी कूर्म हुए हो कभी मत्स्य हुए हो कभी तुम परुषराम हुए हो कभी तुम नृसिंग हुए हो आश्चर्य कर रहा है तो पूर्व छैले जन्म छिला तुम्हें जबत आश्रय पर पूर्ण भगवान सर्वेश्वर मय तुम तो सर्वेश्वर भगवान होकर के विराजमान हो महाप्रभु कह रहे हैं बोले अरे तुम भक्त हो इसलिए तुम्हें भक्ति भक्ति ही सूझ रही है एक दिन श्री महाप्रभु श्रीवास पंडित के आंगन में विराजमान है विष्णु मंडप में वहां पर कह रहे हैं मधु लाओ मधु लाओ और उस समय श्री गंगाजल पात्र में भर के दिया और श्रीमंत महाप्रभु उस समय बलदेव अवतार संकर्षण भाव में विराजमान हो करके गंगाजल उनको ही मधु के रूप में पान कर रहे हैं और विभल हो रहे हैं मधमत्त हो रहे हैं हरे नमः कहकर के अपूर्ण से आनंद किया श्री हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसुन काजी जो है उनका भी श्रीमद महाप्रभु ने उद्धार किया है काजी महाप्रभु के संग को देख करके भयभीत हो गया छिप गया है महाप्रभु गर्जन तर्जन कर रहे हैं काजी उसने आकर के चरणों में माथा टेका और कहा बोल महाराज मैंने बड़ी गलती की अब मैं कभी भी संकीर्तन को रोकूंगा नहीं और काजी ने जो आदेश दिया था कि कोई भी संकीर्तन नहीं करेगा नदिया में उस आदेश को इसने निषेध कर दिया वापस ले लिया है और श्रीमंद महाप्रभु उस समय काजी भी श्रीमंद महाप्रभु के साथ में संकीर्तन करते हुए बेराजमान हो रहा है श्री महाप्रभु उन्होंने तब इस प्रकार अनेक जो कीर्तन है उन कीर्तन को किया काजी कह रहा है कि एक नृसिंग ने आकर के मेरी छाती पर रात को अपने नख गड़ा दिए और कहा खबरदार तूने जैसे मृदंग को फोड़ा संकीर्तन में मैं तेरी छाती को फाड़ दूंगा काजी उस समय हाय हाय करके पुकार रहा है कि हे निमाई मेरी रक्षा करो रक्षा करो श्री हरदास ने सब भक्तों के सामने श्री कृष्ण नाम उन कृष्ण नाम की महिमा का गायन किया है और ये कहा जो इस्लाम है उस इस्लाम का कहीं खंडन करते हुए ये कहा कि श्री वैदिक जो मत है वही सर्वश्रेष्ठ होकर के विराजमान है अन्य जो विदेशी मत हैं विधर्म मत हैं उनका श्रीमद महाप्रभु ने खंडन किया और जो जो भी काजी ने और काजी के साथियों ने हिंदू मत के ऊपर वैदिक मत के ऊपर जो आरोप लगाए थे उनका भी श्री महाप्रभु ने खंडन किया श्री महाप्रभु उनने अनेक अनेक अने बार श्री भक्तों के ऊपर कृपा की श्री नारायणी देवी उन छोटी सी बालिका उनको श्री महाप्रभु ने अपना उच्छिष्ट प्रदान करके उनको अनुग्रहित किया है तभी कभी वैशीवादन ठाकुर उनके ऊपर अपूर्व रूप से कृपा की है और श्री महाप्रभु इस प्रकार कृपा करते हुए एक दिन गोपी गोपी ये बोल रहे हैं कोई विद्यार्थी बोला ये गोपी गोपी क्या जप रहे हो ये कोई जप है क्या जब करो नारायण श्री विष्णु राम कृष्ण ये जब किया जाता है ये महाप्रभु गोपी गोपी जब कर रहे थे एक दिन बोले गोपी गोपी जब क्यों ले रहे हो तो जब निषेध किया तो महाप्रभु डंडा लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े वो भक्त भा, महाप्रभु का शिष्य डर करके भाग गया और उसने महाप्रभु की नंदा करना शुरू कर दिया कि हमारे गुरु जी का तो दिमाग फिर गया डा लेकर के मुझे मारने के लिए दौड़े जिन विद्यार्थियों ने श्रीमन महाप्रभु को नहीं छोड़ा वे परम पंडित हो करके विराजमान हुए जिन्होंने विद्यार्थी की बातों में आकर के महाप्रभु की निंदा करना गुरु की निंदा करना प्रारंभ कर दिया वे सब सबके सब अपनी पढ़ी हुई विद्या को भूल गए श्री महाप्रभु उस समय श्री राधिका भाव में विराजमान हो करके मानो श्याम सुंदर से मान धारण करके कह रहे हैं कि तुम दूर जाओ हमारी श्री राधिका उनको तुमने अपराध किया जब तक श्री राधिका के चरणों को ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा निस्तार नहीं होगा ऐसे कोई दूती के तरफ की रूप में राधिका भाव में विराजमान हो करके महाप्रभु गोपी गोपी ये जप कर रहे थे महाप्रभु ने मन में विचार किया कि हाय विद्यार्थियों का अपराध कब क्षम होगा क्षमा होगा ये मेरे इस प्रेमावेश को देख करके सब के सब हंसते हैं मेरी मेरी निंदा करते हैं और निंदा करने पर इनका अध पतन हो जाएगा अब यदि मैं सन्यास धारण कर लू तो ये मेरे जो बेश है रक्त बेश उस रक्त बेश का दर्शन करके ये मुझे प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने क्योंकि सन्यासी को सब प्रणाम करते हैं ये प्रणाम करेंगे तो इनके अपराध की निर्वृत्ति हो जाएगी इसलिए श्रीमद महाप्रभु ने सन्यास धारण करने का निर्णय किया इस प्रकार श्रीमद महाप्रभु की ये यौवन लीला उस यौवन लीला का यहाँ पौगंड और कैशोर ये दो लीला जो है उनका निरूपण किया गया यौवन लीला में फिर महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया उस सन्यास लीला के आगे की जो मध्य लीला है उस मध्य लीला का आगे निरूपण करेंगे 24 वर्ष की महाप्रभु की ये गृहस्थ आश्रम की जो लीला उसका श्री आदि खंड में यहां संके संक्षेप में वर्णन किया यदि उसका विस्तार किया जाए तो महा महा विशाल काव्य इतने सारे अनंत अनंत चरित्र श्रीमन महाप्रभु के बिराए नि हरि गो गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय मितताय गौर हरी गो जय जय श्री राधी